तो कितने आसानी से अच्छी बड़ी बात भी की जा सकते है और आदमी खुशहाली पूर्वक सुन सकता है ये ये मुद्दा है कुल मिला नियत स्पष्ट होने का नहीं ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो किसी को बुरा नहीं लगता है आपको लगा तो नहीं ना लग जाता तो अच्छा ही रहता है ठीक देखिए अभी जो कुछ मैं हम लोग बात कर रहे हैं ये पिछले पच्चीस साल में जो अध्ययन करके और जो कुछ काम करके जहां पहुंचे हैं शब्द अर्थ परिभाषा आचरण ये सबको मिला जुला के अब कुल कार्यक्रम क्या बनता है इसको समझने के बाद जैसे मैंने बताया मोबाइल टेक्नोलॉजी का किसी को रिसर्च हो गया अध्ययन हो गया उसके बाद अब जो कुछ भी अध्ययन हो रहा है इसलिए नहीं हो रहा कि वो ये देखने के लिए शुरुआती दौर करेंगे कि ऐसा होगा कि नहीं होगा उसके लिए करेंगे उसके बाद कैसे उसको कर लें उसके लिए करेंगे उसके बाद मोबाइल मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा उसके बाद फिर अब के साथ, साथ में, उसके पहले थोड़ी सी न्याय के बारे में अभी डेढ़ दो घंटे का सत्र उसको अच्छे से कर लेते हैं न्याय के बारे में थोड़ा सा हमारे में स्पष्टता हो जाए जैसे अभी हम क्या सोचते हैं वन टू वन को हम संतुष्ट करना चाहते हैं अभी हमको एक्सपीरियंस समझ में आया क्या समझ में जैसे मेरे पास मान लीजिए एक्स कोई भी एक दीदी आई है ना अब वो दीदी बोल रहे भैया देखो बात तो सब सही है और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है मैं ऐसे ही जीना चाहती हूँ हाँ भाई थोड़ा ध्यान शांति से आ जाइए आ जाइए मैं ऐसे ही जीना चाहती हूँ दिक्कत क्या है ना बस एक प्रॉब्लम छोटी सी क्या प्रॉब्लम जो मेरी बिटिया है ना जिसकी शादी होगी उसके दो बच्चे हैं अब बिटिया का घर के अंदर जो भी एक सम्मान होना चाहिए अब वो उसको सम्मान नहीं मिल पा रहा तो आपने सुखी सुखी हो होने का तो ठीक ही दीदी भैया हम तो तैयार ही लेकिन अभी क्या कुछ ऐसा करो ना भैया कि वो मेरी बिटिया को ये बात समझ में आ जाए अच्छा बात कितने हो रही थी दीदी से अब इनको सुखी होने के लिए क्या किसका सुखी होना जरूरी है बिटिया का ठीक है भैया इसके भी दो छोटे छोटे बच्चे हैं तो भैया है हम नया नए थे तो हमको पता नहीं चला कोई बात नहीं बिटिया से बात करो तो एक बार चले भैया बिटिया के पास बिटिया से बात करने पे ये समझ में आया कि भैया देखो ये बहुत सही बात कर रहे हैं भैया है ना बस क्या है ना कि जो मेरी सास है ना बड़ा प्रॉब्लम तो मतलब ये ये कब सुखी होंगी जब इनकी बिटिया सुखी होंगी और बिटिया कब सुखी होगी जब इनके सास समझदार होगी मामला और आगे चला गया अब ये सासू माँ के पास जाओ आप सासू माँ बोले देखो मैं तो ऐसे ही मेहनत कर रही थी कई दिन से है ना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए यहाँ पर है ना इनके पतिदेव भी हैं ठीक है यहाँ इनके भी कोई पतिदेव हैं ठीक आप बोलेंगे जो मेरे पति हैं ना अब चूंकि ये इतना चिड़ चढ़ाते रहते हैं इरिटेट करते रहते हैं है ना तो अब उसके कारण ये चिड़चाट यहाँ निकल जाती है और उसके कारण ये दुखी रहती है अब इनके पति से बात करो क्या हो गया भाई तो पति ने बताया कि 1955 में क्या हुआ था कि जो भी है ना जब देश का बंटवारा हुआ तो हमारे बहुत सारी प्रॉपर्टी वहाँ उसका दुख है उनको अब वो पाकिस्तान हिंदुस्तान जो बंटवारा हुआ था और उसका आज भैया क्या कर लें अब? अच्छा उससे काम में लग ही नहीं रहा है तो हम क्या सोच रहे हैं कि ये वन टू वन में कुछ हो रहा है जबकि ये क्या चीज बता रहा है मान लीजिए यहां पर कुछ और हो जाए तो भैया इस बात से दुखी हो जाए कि देखो चाइना ने जो धोखेधाड़ी करी हिंदुस्तान के साथ चाइना ने हिंदुस्तान के साथ बोला था कि हम तुम्हारा साथ देंगे युद्ध में और पता लगा उसने पीछे से घात कर दिया इस बात से वो दुखी है परेशानी आदमी भी कैसे भरोसा कर लोगे आप अब ये प्रॉब्लम क्या करें हम है ना यहाँ एक समाधान की बात बन रही थी इनके समाधान में क्या ये गलत थोड़ी करी यार मेरे घर के और लोग दुखी रहेंगे और मैं अकेला सुखी हो जाऊँ इसकी कामना हम कर सकते हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं प्रयास क्या कर रहे हैं वन टू वन का प्रयास कर रहे हैं वन टू ऑल का प्रयास करना पड़ेगा वन टू वन का प्रयास आप जिंदगी भर करते रहो कहानी आपके बस से बाहर निकलती जाएगी है ना और यह जुड़ाव न्याय की बात आते से ये जुड़ाव हमको दिखने लगता है है ना और ये घूम फिर के घूम फिर के कहीं कहीं सर्किट होके वापस हमसे कनेक्ट हो जाता है ना तो उभय पक्षी होने की बात उभय पक्षीता का मतलब हुआ एक मानव और एक संपूर्ण मानव जाति यदि मैं अपने पत्नी से बात कर रहा हूं तो एक मानव जाति से बात कर रहा हूं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं जैसे कई पतियों को अनुभव हो गई कि जब वो पत्नी के साथ कुछ बात करते करते अचानक बात यहां पहुंच जाती तुम पुरुष होने से आदिकाल से महिलाओं के साथ अत्याचार किया है भैया मैंने किस चीज नहीं किया मैं पहली बार एक महिला से मिला मेरा कोई गलती नहीं है नहीं ऐसे करते हो तुम पुरुष है ना अब ये ऐसा हो गया महिलाएं का अकल यहाँ होती है वहां होती अब ये पूरी मानव जाति से इंटरेक्ट कर रहता है ना एक पुरुष से थोड़ी इंटरेक्ट करता है तो हर एक आदमी एक पूरी मानव जाति के साथ डील कर रहा है उसके साथ पीछे जुड़ा हुआ है आपने थोड़ी ना अत्याचार कर दिया लेकिन वो तुरंत आपकी जाति से जुड़कर वो पहचान होकर वो पूरा लोड आपके ऊपर आ गया आता है या नहीं आता है इसका मतलब सच्चाई ये है कि आप, आप जब मैं आपसे डील कर तो एक पूरी मानव जाति मेरे सामने खड़ी हर एक एक मानव जो है वो मानव जाति के रूप में मेरे सामने है उभय पक्षिता का मतलब जो मानव में समाधान है वो मानव जाति में व्यवस्था के रूप में उभय पक्षी का क्या मतलब है जो मानव में समाधान के रूप में है वो मानव जाति में व्यवस्था के रूप में न्याय होगा और व्यवस्था ना हो ऐसा होता नहीं है न्याय हो और व्यवस्था ना हो ऐसा होता नहीं है व्यवस्था विहीन कोई न्याय होगा ही नहीं तो पहले राउंड में कई बार भाषा सुनकर मेरे को कंफ्यूजन क्या हो गया कि जैसे परिवार बनना इसकी हम बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे परिवार बने नहीं परिवार परिवार में ही आदमी प्रमाणित होता है अब इसको लेकर हम कहा चले गए वन टू वन में वन टू वन में ये परिवार बनता ही नहीं क्योंकि परिवार का लक्ष्य क्या है लक्ष्य मूलक विधि से परिवार बनेगा ना कोई लक्ष्य मूलक विधि से परिवार बनता तो लक्ष्य स्पष्ट नहीं बेटा लग जाएगी इस दरवाजे में क्यों कर रहे ऐसा तो लक्ष्य की विधि से परिवार का गठन होता है है ना इसको बहुत अच्छे से समझ ली तो ये परिवार वाले मुद्दे को पहले समझ लेते हैं फिर ये कार्यक्रम क्या निकल के आता है उसको समझ लेते हैं डेढ़ दो घंटे के टाइम में बहुत आराम से हम समझ सकते हैं तो न्याय में ये दिखा कि जब सुख की बात आएगी तो पूरे जुड़ाव के साथ बात बनेगी और दुख की बात आएगी तो ठीक है मैं आप भला मेरा घर भला दरवाजा बंद करके रो लिया काम खत्म हो गया ये तो दुख की बात हो गई दुख में हम अकेले रह सकते हैं सुख में हम अकेले रहना रहना नहीं चाहते सुख में शेयरिंग की बात बनती है। दुख में क्या शेयर करोगे आप खुशहाली को शेयर किया जाता है, है ना दुखियाली तो शेयर नहीं होती है दुखियाली शेयर होती कभी आप बताने आते हो सुनता ही नहीं यहाँ कोई बात नहीं कोई मर गया कोई बात नहीं अगले दिन हम फिर अब तो शेयर ही नहीं कर रहा है <coughs> तो वो नहीं होता ना दुख्याली में शेयरिंग है ही नहीं जुड़ाव नहीं है खुशहाली में ही जुड़ाव है इसलिए खुशहाली का ही शेयरिंग होता है ये समझ में आएगा जैसे खुशी होने की बात आएगी तो मैं परिवार माता पिता बच्चे सबको हम एकदम जोड़ना चाहते हैं लेकिन अगर हम यहाँ थोड़ा स्लिप कर गए तो कार्यक्रम फिर से वो बना लेते हैं वन टू वन का लेकिन इसमें कुछ कुछ आहड़ता हमारे अंदर होना जरूरी नहीं तो कार्यक्रम भी सफल नहीं कर पाएंगे ये भी समझ लो है ना जैसे मान लीजिए जै, वो मोबाइल बनाने लग गया वो आदमी तो कोई तो उसका चरित्र होना चाहिए कोई कंडक्ट होना चाहिए कि चाहिए नहीं तो वो मोबाइल का बनने वाला कोई फंडामेंटल कैरेक्टर की बात तो वहां पर भी कही जा रही हाँ जी माइक माइक आ जाते आजादी हाँ दुख हमको तो जैसा लगता है जैसे हमको लगता है कि दुख में ही जुड़ाव होता है जैसे कोई आपके परिवार में या कहीं भी कोई अगर स्वर्गवास कर गए तो लोग बिना बुलाए हुए आते हैं लेकिन अगर आप आप फिर चले जाते हैं है? हाँ आते, है, आते और हैं आते हैं फिर चले जाते हैं लेकिन आप जब खुशी मनाते हैं तो जब तक आप बुलाएंगे नहीं तब तक वो आएंगे नहीं देखिए फिर से फंस गए थोड़ा सा गहरे में देखना पड़ेगा चलिए आप अपने बच्चे को दुख देना चाहते हैं सुख देना चाहते हैं नहीं देना तो सुख ही चाहते हैं इतने क्या कह नहीं और जुड़ाव वाली बात पर मेरे को थोड़ा सा ये लगा थोड़ा सा आप अपने बेटे को सुख देना चाहते हैं कि दुख देना चाहते हैं और दुख आया और आपको लगता है मैं झेल जाऊँ मेरे बेटे को तक नहीं पहुँचे ऐसा चाहते हो चाहते हो अरे दुख यदि कोई आपके आ गया तो आप यही चाहते हो कि मैं इसको झेल लो कम से कम मेरे बच्चों को तक दुख ना दूँ तो जुड़ने का स्वरूप क्या बना देखो लोग नोटंगी क्या करते हैं उसको छोड़ दीजिए उसको अगर आप अगर अगर उसको विटनेस करने जाते हो तो पता लगता है कि आपको पकड़ में नहीं आएगा क्या हो रहा है इसलिए पहले दिन से क्या कहा आपकी चाहत को विटनेस करिए भूल जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आप अपनी चाहत को विटनेस करोगे तो यह दिखता है कि है ना आप अपने बेटे को बच्चे को पत्नी को किसी को भी दुख देना नहीं चाहते एक यदि कोई दुख की स्थिति परिस्थिति बने तो आप उसको स्वयं अपने झेल के परिवार को एक उससे बेहतर जितनी योग्यता नहीं उससे बेहतर देना चाहते हो हाँ या ना तो आपकी तरफ से जुड़ने का सूत्र क्या बना दुख बना या सुख परंपरा में इसको और तरीके से किस कारण से कहा गया होगा पता नहीं है ना उसको समझना पड़ेगा लोग तो अभी यही करते हैं कि दुख में तो जब हमसे जाओ जबकि दुख में जुड़ने का जगह नहीं है ना सुख में जुड़ जाते तो दुख होता ही नहीं है दुख सुख में जुड़ना बन गया तो दुख नाम की कोई घटना नहीं है तो सुख समझ में नहीं आया तो सुख के स्वरूप में जुड़ना नहीं हुआ तो दुख की घटना हर जगह घटती रहती है अब शादी भी आज जिसको आप बोलो सुख की बातें उसमें सुख होता है तमाम लोग परेशान रहते हैं पूरी प्रक्रिया में यह मेहमान नहीं आया वो मेहमान आया अब वाला नहीं आया बैंड वाला नहीं आया ये क्या होगा वो क्या होगा वो बुआ नहीं आई बुआ नहीं आई बुआ नहीं आई बुआ आ गई कहा मानते हैं आप भी नहीं मानते हो बुआ आ गई आई गई बहुत मुस्कुराई बहुत मुस्कुराई लेकिन देखिए क्या गई फोटो में तो खिंचाती रही मुस्कराती रही और जब लिफाफा खोल कर देखा तो पता लगा बुआ ने तो कुछ दिया ही नहीं क्या बुआ आई ऐसे ही है सब दिखाने की है और बुआ नहीं आई तो बड़े गाली तेरे बुआ नहीं आई देखो क्या संबंध है और बुआ ने कुछ इंतजाम कर दिया आपके रजिस्टर में एंट्री करा दी दस हजार पांच सौ एक रुपया आई नहीं अब बुआ के बारे में क्या बात कर रहे वाह बुआ कितनी अच्छी है जरूर कोई मजबूरी में फंस गए होगी नहीं तो दिल की साफ कहा इसमें खुशहाली उशहाली हो रही कभी आपकी शादी हुई कि नहीं वो पूरी प्रक्रिया में किस समय आप सुखी हुए थे बता देना सुखी हो जाऊंगा हो जाऊंगा चक्कर था अरे अभी किसको मालूम है लेकिन ये बताओ उस पूरे कार्यक्रम में कहाँ पे सुखी हुए थे भागम भाग दौड़ दाड़ है ना जैसे दिवाली आ गई लोग सुखी मनाते हैं हम तो बचपन में देखे सबको कोई सुखी सुख नहीं मनाते लोग कोई घर की सफाई करने लगा कोई क्या लगाया पिताजी पैसे के चक्कर में पर लगे हैं कोई इधर लगा कोई उधर लगा है ना आज दिवाली आई पुताई हुई नहीं पेंटर को डांट रहा ये कर वो कर वो कर अभी दोपहर हो गई शाम हो गई फटाखे जलाओ ये करो वो करो है उसके बाद पता लगा थक के हार के सो गए सुबह देखेंगे यार जो होगा अब सुख कल होगा आदमी तो वो है ना जला जला के भाग रहा थक गया क्या सुखी हुआ वो अब इतनी बात तो पकड़ना पड़ेगी ना पांचवा दिन आज तो ये समझ में आ जाए कि मानव और मानव जाति का कनेक्शन है सुख अर्थ में ठीक दूसरी बात में क्या करने वाला करना मैं स्लीप ही कर गया अभी चलो कोई बात नहीं हाँ थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं। <coughs> परिवार का मतलब क्या है समाज का मतलब क्या है सामाजिकता क्या है मानव में ये गुण है दो शब्द मैंने लिखे पारिवारिकता और सामाजिकता मानव में शिक्षा विधि से व्यवस्था विधि से अगर न्यायपूर्वक जीने की प्रवृत्ति को हम कह रहे हैं तो मानव में ये गुण आ जाना कि वो सामाजिकता उसमें आ गई और पारिवारिकता उसमें आ गई ये दोनों का क्या मतलब है कौन बताएगा चलिए एक प्रश्न पूछते हैं कि सामाजिकता पहले या पारिवारिकता पहले पारिवारिकता पहले।, पहले कितने लोग बोलेंगे पारिवारिकता पहले उठा, उठा उठा हाथ उठाने में क्या डर रहे हैं पारिवारिक सामाजिकता हाँ सामाजिकता क्यों पहले आप बताओ कुछ सुना है वीडियो हाँ <laughs> हाँ जी कल कहा था कोई शॉर्ट में इसके बारे में कहा ठीक तो है चाहे वो वर हो हो चाहे वधू ठीक है चलिए ठीक है और कुछ कह रहे थे आप पारिवारिकता पहले करे क्या मतलब उसका परिवार से समाज है, परिवार से समाज है। बानो, बानो से ये तो ठीक लगता है ना कि मानव मानव मिलके परिवार परिवार परिवार मिलके समाज तो क्या लग रहा है हमको परिवार से समाज पारिवारिकता से सामाजिकता हकीकत जानते है क्या चीज है ये सामाजिकता क्या है नहीं तो क्या हो गया बहुत बड़ा भ्रम है मैं कई दिन से सोच रहा कि आखिर इतना मिसकम्युनिकेशन कैसे हो रहा है ना जो मेरे को समझ में आ रहा अलग है अलग और जो कुछ लोग बात कर रहे हैं वो अलग ही क्या मतलब है इसका छोटा सा कंफ्यूजन है उसको दूर कर लेते हैं है ना सामाजिकता क्या चीज है सामाजिकता का मतलब ये हुआ हा जी कुछ कह रहे है? सामाजिकता का मतलब क्या हुआ एक मानव जैसे एक बच्चा है उसमें अभी सामाजिकता आया क्या आप बोल बोलते तो ना लेकिन आपके आधार ये है कि उसको शादी ब्याह ये वो सब में अपनी जिम्मेदारी है ना ऐसा ऐसा कुछ आप सोच रहे जबकि हकीकत क्या है शिक्षा विधि से एक मानव को किसी भी एक मानव के साथ निर्विरोध हो जाना ही सामाजिकता है मतलब मानव को मानव के साथ जीने की तमीज आ जाना ही मानव का सोशल कैरेक्टर है सोशल कंडक्ट है हाँ हा, रेपो मतलब बेसिकली हमारे में कुछ योग्यता आ गई कि अब दूसरे मानव के साथ हम जी सकते हैं तो पहला घाट क्या है मनुष्य होकर मनुष्य के साथ जीने की योग्यता आ जाए दिस इज द फर्स्ट स्टेप इसको बोलते हैं सामाजिकता अभी थोड़ा समझ लेते हैं एक छोटा सा एक एक और चीज खोल देते हैं यहां पर एक गलती होती है या एक अपराध होता है उस पर बात करेंगे एक होता है गलती और एक होता है अपराध गलती क्या चीज है पता नहीं हो गया पता नहीं और हो गया और अपराध क्या है जान के गलती करना कितना सुंदर है कितना अच्छी मानसिकता आपकी गलती को क्या कह रहे हैं आप मैं नहीं कह रहा ना लिखा है पता नहीं है हो गई और अपराध क्या चीज है हा इसीलिए कहते हैं प्यार किया होता नहीं किया जाता है तो अपराध क्या है पता है तो भी किया हाँ। वो आया तो कह रहे होंगे जो अकेले आए वो कह सकते हैं बाकी की तो हिम्मत ही नहीं है अकेले आए ना इसलिए कह सकते हैं अब देखिए एक छोटी सी बात छोटी सी बात अगर हमारे अंदर ये स्वीकृति बना हुआ है यह हमारा सहमति इस प्रकार बना हुआ है विचार कि मानव में अज्ञानतावश गलती होती है और जान के आदमी अपराध करता है का मतलब क्या हो गया अब हम मानव को समझ गए ऐसा लग रहा है ना हमको इसका उल्टा हो गया जस्ट अब आप कभी भी हम किसी भी मानव के साथ जीने का विश्वास को पहचानेंगे नहीं क्योंकि हमको लगा कि जानकर भी आदमी गलती कर सकता है तब तो कहा कहानी ख़त्म हो गई तब तो कुछ भी करके आप कुछ नहीं कर सकते ना जबकि ऐसा नहीं है पता है और तो भी कर दे ऐसा होता नहीं है क्योंकि यहां गलती क्या हो रही थी पता नहीं है और हो गई चलिए अब सच्ची परिभाषा क्या है उसको समझ लेते क्योंकि इस परिभाषा के साथ तो आप जी ही नहीं सकते किसी के साथ उसमें सामाजिकता उदय ही नहीं हो सकती है ना परिभाषा को ठीक करना पड़ेगा हम किसको गलती करें किसको समझदारी करें मानव में एक बालक में गलती करने का बात बना क्या गलती है उसको नहीं पता है और कुछ करता है गड़बड़ हो जाता है जैसे उसके हाथ से कांच का गिलास फूट गया तो क्या चीज़ हो गया ये गलती हो गया क्या हो गया इसमें कांच नाम की कोई वस्तु होती है उसके साथ अपने संबंध को नहीं पहचान पा रहा है तो उसके साथ मूल्यों के साथ जिस प्रकार से उसके साथ निर्वाह होना चाहिए उतने निर्वाह करने की योग्यता नहीं है इसी के फलन में ग्लास टूट गया माँ के साथ संबंध को नहीं देख पाता है संबंध की पहचान नहीं है उसी के कारण गलतियां हो रही है भाई के साथ संबंध की पहचान नहीं इसलिए पेंसिल पे लड़ाई हो रही है आगे चल के जमीन पे लड़ाई हो रही है आगे चल के नाम के लिए लड़ाई हो रही है संबंध की पहचान कहाँ प्रकट हो गई का अभाव जब भी हुआ तो उसका नाम गलती है ठीक है लेकिन यहां पर अभी क्या बना है संबंध की पहचान नहीं है तो संबंध की पहचान ही समझदारी है ये समझ में आया कि नहीं आपको संबंध की पहचान ही समझ है कुल समझ का मतलब इतना होता है तो संबंध की पहचान के अभाव में हो रहा है अब संबंध कहां कहा है भाई तो देखेंगे तीन चीजें हैं अस्तित्व में कुल चीजें कितनी दिख रही है? अस्तित्व अपने में है कोई चीज प्रकृति है है ना और मानव है इतने ही है ना और क्या है इन तीनों चीजों के बारे में स्पष्टता के अभाव में संबंध की समझ उसमें नहीं हो रही है। फिर यह अपराध क्या चीज है आप अपने अपने में टटोल लेना हम अपराधी हैं या नहीं है अपराध क्या चीज हो गया शिक्षा विधि से क्या होना चाहिए था अस्तित्व में मानव क्या है प्रकृति में मानव क्या है मानव के साथ मानव को क्या करना है इसकी समझ आ जाती तो समझने के बाद गलती नहीं गलती है तो समझ नहीं ये अपने फार्मूला सुना हुआ है जान के गलती होती है, फिर तो शिक्षा की जरूरत ही नहीं है फिर तो संविधान बन नहीं सकता फिर तो हमको मारकूटी करना पड़ेगी ऐसा है नहीं जबकि अपराध क्या चीज़ हो गया गलत शिक्षा मतलब अधूरी शिक्षा शिक्षा गलत अधूरी होगी तो व्यवस्था कैसी होगी तो अधिक शिक्षा और व्यवस्था के ये कारण है ना एक बालक में जैसे बालक में अभी शुरुआत में किसी भी बालक के प्रति कोई उसके दूसरे मानव के प्रति उसमें विरोध नहीं है लेकिन हम शिक्षा विधि से ये कोई अच्छा आदमी नहीं होता है बुरा आदमी अच्छा आदमी बुरा आदमी करते करते करते हम एक उम्र के बाद उसमें मानव विरोधी मानसिकता तैयार कर दी तो क्या निकला अपराध क्या निकला मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता बराबर अपराध अपराधी क्या हो गया समझ के थोड़ी कर रहे हैं थोड़ा समझो ना समझने की कोशिश करो ना ना आदमी में चला गया, गया मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता से संपन्न हो गए भाई माइक चालू कर दो सो गया भाई अरे मानसिकता पहले कार्य होता रहेगा तो भी अपराधी बताएंगे ना वो कुछ इनका प्रश्न आ गया था बे यहाँ पे तो अपराध ही भी तो वो गलती तो हो रही है ना सेम नहीं हो गया क्योंकि अरे गलती में अंतर है बेटा कोई एक बच्चा है उसके अंदर मानव विरोधी मानसिकता भी नहीं आई है तो मानव को नहीं समझ पाया तो संबंध को नहीं समझ पाया तो गलती कर देता है शिक्षा और व्यवस्था में आज पंद्रह से अठारह साल के आप जहाँ पहुंचे हो ये मानव जाति पे आपको भरोसा है ये अस्तित्व पे भरोसा है प्रकृति में भरोसा है इसमें तो आपको लगे ये बता दिया है, तो है आपको तो पूरी सफलता एजुकेशन के क्या है तैयार हो गया उसके बाद अपराध होते रहते कुछ हैं कुछ दिखते है कुछ दिखते हैं नहीं है कुछ पकड़ में आते हैं कुछ पकड़ में जाते कुछ को सजा होती है कुछ को सजा नहीं होती है। तो भैया एक छोटी सी जो शिक्षा और व्यवस्था में जो लोग है जिनकी वजह जो हो रहा है आ, तो उनमें भी तो संबंध को नहीं पहचाना तो हो रहा है ना ठीक है ना लेकिन अपराध को समझना तो मानव में हम मानते हैं कि कोई है ना कोई होते हैं राक्षस होते हैं कोई देवता होते है अभी मानव विरोधी मानसिकता आया कि नहीं आया अरे देखो किसी भरोसा नहीं करना कोई किसी का नहीं ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा ये कौन सी मानसिकता है मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता बराबर अपराध बराबर दुख मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता बराबर दुख मानव का दुख क्या है बच्चे दुखी रहते हैं नहीं बच्चों का रोना दुख नहीं बच्चों का रोना दुख नहीं बड़ों का हंसना सुख नहीं क्योंकि बच्चों में मानव विरोधी मानसिकता नहीं है आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि उसमें मानव विरोधी मानसिकता आ जाए आ जाएगी जाए उस दिन अपराधी शुरू अब उसके बाद वो तो सुखी दुखी रहेगा और तमाम आपके पास सबूत गवाह हैं जिसके कारण आपको लगता है कि मानव तो किसी काम का नहीं है, है ना वैज्ञानिक तो बोलते हैं धरती बचानी है तो हम बचा सकते हैं एक काम करो आप बोले क्या सब आदमी को यहाँ से खाली करा दो धरती बच जाएगी <laughs> उधर अध्यात्मवादी बोलते ही हैं कि ये तो ऐसा होते होते होते इसमें सब राक्षस पैदा होंगे फिर एक दिन प्रलय आएगी ईश्वर आएगा अपना देवता भेजेगा दूध भेजेगा और उसके बाद वो सबका नरसंहार होगा माना हो एकदम कुत्ते की <laughs> क्या है धूम है कितने दिन भी पोंगली में रखोगे फिर टेढ़ी की टेढ़ी अब यह सब मान्यता हमारी बनी है कि नहीं बनी इसके बाद आप सुखी हो सकते हो क्योंकि आप खुद माना हो आप अपने बारे में ये बात कर रहे हो <laughs> खाली आप क्या कर रहे हो आइसोलेट करके अपने को ठीक मान के क्योंकि आपको आइसोलेट करना पड़ेगा रीडिंग ऑब्जर्वेशन सब आपके ही आई तो आप मानो जाती में किससे जोड़ोगे अपने आपको वॉट यू आर ट्राइंग टू डू यू आर कीपिंग यूर असाइड है क्रिएटिंग अ लाइन बिटवीन द ह्यूमन रेस एंड यू एंड ट्राई टू जस्टिफाई योर और इसीलिए आप दुखी रहते हो तो दो जगह से दुख आता है आपको एक तो मानव होकर मानव से भिन्न होने का जो प्रयास कर रहे उसके पीछे कारण क्या हो गया कि मानव विरोधी मानसिकता आदमी को अपने में अपने प्रति ये स्वीकार नहीं है है ना तो अब वो स्वीकार नहीं कर पाता तो उस चक्कर में आइसोलेशन कर दिया इस विधि से हमारे अंदर दुख हुआ अब इसको अगर ठीक से समझेंगे तो ये हमको समझ में आता है है ना एक बार हम चौदह पंद्रह साल में आज पूरी शिक्षा विधि से हम अपराधी तैयार कर रहे हैं क्या तैयार कर रहे हैं हर घर में मैंने मजाक में बोले बोला था ना कि घर में साढ़ तैयार हो, हो रहे हैं घर में साढ़ तैयार हो रहे हैं शिक्षा और परंपरा में अपराधी तैयार हो रहे हैं एक तरफ से साढ़ एक तरफ से अपराधी दोनों मिल गया अब इसको ठीक से देखो तो हम सब एक आयु के बाद अपराधी हो गए हैं चाहते नहीं थे आज भी अपने बच्चों के चाहते नहीं लेकिन हो रहे दूसरी दूसरी बात बनी ये नहीं कि अब अब अपराध अपराध की शुरुआत मानसिकता से हो रही समझ के नहीं हो रहा है बल्कि और उसमें नहीं समझ पाए और आगे यहां पहुंच गए समझना की यात्रा थी समझना तो छोड़ो और कहीं जाके को, कोई दूसरे कंक्लूजन पे जाके बैठ गए और तमाम गवाह और सबूत के मद्देनजर आपकी अदालत ने यह फैसला किया हुआ है आप ही उसमें जज हो और आप ही उसमें गवाह हो और आप ही उसमें मुद्दई हो और आप ही उसमें है ना वही कड़गरे में भी आप खड़े हो जज भी आप हो और सारे गवाह सबूत आपने इकट्ठे करें और आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि मानव से बड़ी खतरनाक कोई चीज़ नहीं जबकि मानव से अधिकतम सुंदर कोई चीज़ नहीं हो सकती ये हमारी कल्पना में नहीं आता हमने देखा ही नहीं किसी को तो सबूत ही आपके पास ऐसे हैं तो क्या करेगा आदमी आदमी गलती नहीं इस विधि से हो गया तो पूरी शिक्षा अपराधित मानसिकता को तैयार कर रही है अपराधित बना रही है पहली बार सुन के तो खराब लगता है लेकिन जब देखने गए तो ये दिखा कि यही है और देखेंगे तो मानव क्या चीज है प्रकृति का अंश है या नहीं है तो मानव स्वयं प्रकृति होकर क्या होकर प्रकृति होकर प्रकृति विरोधी मानसिकता मानव प्रकृति नहीं है प्र, दीदी थोड़ा अचंभे में मानव प्रकृति है कि नहीं है इस पार्ट ऑफ नेचर और नॉट नेचर में चार चीजें फोर ऑर्डर्स पदार्थ वनस्पति जीव और मानव तो यदि जीव दया है का मतलब क्या हुआ यदि आपको जीवों के प्रति दया आ गई तो उससे ऊपर की चीज के प्रति दया नहीं है आपको तो प्रकृति में क्या दया का मतलब निकला जो प्रकृति की बेस्ट क्रिएट क्रिएशन है उससे आपको एलर्जी है प्रकृति से आपको बहुत प्रेम है यह तो वह हो गया ना? ये तो वह हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि ये तो आइसोलेशन में तो है नहीं तो वो तो अपने आप में चारों चीजों मिला के है ना प्रकृति देखेंगे तो मानव है ये है ये है है ना ये फोर ऑर्डर्स में तो यहां पर हम वापस एक आइसोलेशन क्रिएट कर रहे हैं कट कर रहे हैं मानव को प्रकृति से भिन्न मान के हम बात कर रहे हैं फिर फंस गया मामला तो मानव स्वयं प्रकृति होकर प्रकृति विरोधी मानसिकता मानव का कोई अस्तित्व है कि नहीं अस्तित्व में मानव है कि नहीं तो अस्तित्व विरोधी मानसिकता जैसे संसार माया है ये कौन सी मानसिकता है अस्तित्व विरोधी मानसिकता है यह सब ईश्वर ने क्रिएट किया ये कौन सी मानसिकता है अस्तित्व विरोधी मानसिकता है ये एक दिन बना है एक दिन बिगड़ जाएगा ये कौन सी मानसिकता है अस्तित्व ऐसा नहीं है और वैसी मानसिकता हमारी बन गई अब यह हमारे हमारे में अपराध का कारण बनती है अपराध का कारण बनती है महाराज अपराधी की मानसिकता ही सारे अपराध का कारण है ना कुछ अपराध घटित हो पाते हैं कुछ घटित नहीं भी हो पाते हैं कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं कोई कोई पकड़ पकड़ में आते पकड़ में आते हैं नहीं आते है। उसका रूट कॉज को पकड़ लो एक बार तो निवारण की बात बनेगी तब तो दया की बात बनी जैसे एक आदमी ने एक आदमी का मर्डर कर दिया रेप कर दिया कुछ कर दिया अभी देखिए हमारा नजरिया कैसा है कैसा नजरिया एक उसमें से शोषित है एक उसमें से शोषक है अभी हम न्याय की बात कर रहे हैं हमारा सहानुभूति किसके साथ शोषित के साथ और इसका कौन जिम्मेदार अब यह समझ में आया कि शोषित के प्रति सहानुभूति जितनी ही चाहिए उतनी ही शोषक के प्रति भी आ गई तो आपके अंदर न्याय हो गया वो भी ऐसा नहीं चाहता है जैसा वो कर रहा है आप भी ऐसा नहीं चाहते वो कर रहा है। इसके साथ भी जो हो रहा है वो भी ये नहीं चाहता है हमारे अंदर न्याय नहीं उभय पक्षिता नहीं तो उभय पक्षिता को देखेंगे तो हर एक जगह पर उसको किस प्रकार से देख सकते ग्रॉस में परिभाषा बनती है संबंध की पहचान उसको देखेंगे तो मानव मानव जाति के साथ एक एक मानव के साथ प्रकृति के साथ ये कुल मिलाकर न्याय का कुल डायमेंशन बनकर निकल के आता है ये समझ में आ गया तो यदि कोई शोषण हुआ है किसी का रेप हुआ तो रेप रेपिस्ट के प्रति भी आपके अंदर सहानुभूति है या नहीं क्योंकि देखिए वो कहाँ से आया वो भी यही से आता है ना हमने पूरी एक शिक्षा और पूरी परंपरा बना दी जिसमें सेक्स के मुद्दे को सब सर्वाधिक बड़ा मुद्दा बना दिया बनाए कि नहीं बनाए हमारे तो देवता भी सब यही काम कर रहे हैं हमारे तो रीति रिवाज इसके इर्द गिर्द हैं बच्चे पैदा करने की एक छोटी सी प्रक्रिया के इर्द गिर्द हमारे सारे सोशल स्ट्रक्चर बना कर रखे हैं हमने है ना गाने किस्से कविताएं फिल्में इत्यादि इत्यादि इत्याद इत्याद ये सब हमने इस प्रकार से बनाया कि यही सबसे बड़ा काम है और ये सबसे बड़ा काम किस आधार पर हो सकता है रूप पद बल धन के आधार पर होता है यदि किसी का रूप ही काम है उसको तो यह दिख जाए कि मेरा रूप तो इस लायक नहीं है और काम तो यही सबसे बड़ा है हमको तो कोई मिलेगा ही नहीं तभी ना जाके तो अपराध करेगा जैसे पद में काम है पद के आधार पर ही अच्छी लड़की मिलती है अब पद नहीं मिला ठीक से तो क्या करेगा बल के आधार पर धन के आधार पर रूप पद बल धन में जिसने ये तय कर लिया क्या अपना तो इसमें नंबर आने वाला नहीं है वो इसको अपराध को घटित करता है अपराधी वो भी है और अपराधी ये वो भी है जिसको लगता है कि रूप पद बल धन में हम आगे हैं तो हमारे लिए तो इंश्योर्ड ही है दोनों में अपराध की बात हो रही है इसीलिए देखो अब धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे, धीरे, धीरे। कानून भी न्याय भी न्यायपालिका भी लोग भी इस तरीके से सोचने लगे हैं कि क्या पति पत्नी में ये सबको मान्य कर दिया जाए है ना तो अब वहां पर भी कुछ नई नई परिभाषा आने की कोशिश कर रहे हैं आ गए है ये वकील साहब बैठे हैं एक समय तो नहीं था एक समय तो ऐसा नहीं मानते थे है ना अधिकार मानते थे अब नहीं है भैया अब अगर पत्नी का भी पत्नी पति का भी है ना रुचि नहीं है तो भैया हटाओ कहानी निर्णय नहीं है तो आप अपराधी तो इस प्रकार से हम पहचान रहे हैं धीरे धीरे धीरे ये तो अब ठीक से समझ लेंगे जल्दी कर सकते हैं तो ये समझ में आ गया कि सारा शोषण करने वाला भी शोषक पहले शोषित हुआ है शोषित ही पहले शोषक बनता है पहले शोषक शोषण करने वाले को शोषित रहना पहले अनिवार्य है तो दोनों के साथ सहानुभूति दोनों के साथ सहानुभूति बनी इसी का नाम न्याय की दृष्टि होगी। गई हाँ और तो निर्भय कांड तो के बारे में तो बता ही रहा हूं आपको भैया शोषित ही हो रहे ना देखो ये पिछली बार मुद्दा क्लियर हुआ था शोषित का क्या मतलब समझते हैं? अपने को गिल्ट में मानना कम मानना हम तो इस लायक नहीं है जी तभी ना तो जाके करेगा उसके लिए अब क्या हो गया देखो कैसे चलता है पूरी शिक्षा में क्या चीज निकल गया है तीन तरह के उन्माद भोग उन्माद लाभ उन्माद और कामो उन्माद समझ रहे ना मतलब बता दें, जैसे थोड़े बड़े होने के बाद है ना आपको ये पता चला कि यार इतना सारा खाने को कहा है, है। खाकर सुखी होने की कामना बराबर भोग खाने से सुखी होने की मतलब संवेदनाओं से सुखी होना लिख लो चाहो तो संवेदनाओं से सुखी होने की चाहत बराबर भोग फिर ये उन्माद कैसे बनता है उसको भी देख लेते है संवेदनाओं में सुख खोजना संवेदनाओं में सुख खोजने का प्रयास बराबर भोग जैसे खाना है खाने में सुखी होने की कामना बराबर भोग ठीक है ना तो भोग का क्या मतलब है संवेदनाओं में सुखी होने का प्रयास उसको क्या कह रहे हैं भोग अब क्या हुआ उन्माद कैसे आया पहले भोग से बहु भोग पे जाएंगे हमने कुछ खाया पिया सुख की कामना थी सुखी नहीं हुए तो और खाओ तो भोग से शुरू किया अति भोग है ना अब हर हाँ चीज को एक्सट्रीम पे लेके जाके तो क्योंकि सुख नहीं हो रहा है तो एक्सट्रीमिटी पे जाएंगे नहीं हो रहा तो अति भोग में आए उसके बाद बहु थोड़ा यहाँ खाओ थोड़ा वो पहाड़ पर जाके खाएंगे फिर कभी पानी के नीचे समुद्र के अंदर घुस के कांच के कमरे बैठ के खाएंगे वहाँ मजा आएगा अब ये एक प्रकार का नशा आ गया उन्माद हो गया ये पागलपन कभी एरोप्लेन में बैठ के खाएंगे कभी चलते एरोप्लेन में से गिरते गिरते खाएंगे अब ये उन्माद हो गया अब ये इसको पूरा कैसे करेंगे इसके लिए क्या चाहिए लाभ जब तक दुकान नहीं चली तब तक तो एक तो दिक्कत था कि चलेगी कितनी चलेगी चलेगी कितनी चलेगी चले चले चले तब तो, तो बड़े ईमानदार से बैठे थे मेहनत से ये वो एक दो, दो है ना परिवार को चलाना है और उसके लिए लगे थे दुकान चल पड़ी चल पड़ी का मतलब लाभ हो गया सो के एक बार सवा सो मिल गए अब उसको देखिए वो आदमी को अब कुछ नहीं सो के सवा सो के केवा सो के सवा सो करने लगा हुआ है धीरे धीरे उसको ये उन्माद हो गया। घर वाले बोल रहे हैं कि अब जरूरत नहीं है लेकिन अब तो ये नशा आ गया है ना जैसे अब देखो तीस चालीस साल के उम्र के लोगों के साथ आजकल उनको दुनिया कोई सुख नहीं और कितने छाप लो और कितने छाप लो और कितने छाप लो रिटायरमेंट आने वाला है पचास पचपन साठ साल के बाद तो और क्या कर लो और क्या कर लो क्यों करें बोले सर सब खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है बोल भी रहे पागल एक नशा से सब है उन्माद होता है ना तो भोगो उन्माद से लाभो उन्माद की तरफ गए ये सब लाभो उन्माद हो गया तो कामो उन्माद ठीक है ना फिर उनके कितने एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर कोई ये कोई वो कोई एक क्रमिक भी है और कोई जरूरी नहीं कि क्रमिक ही हो लोग सोचा आखिरी में तो यह तो ये, ये तो ये तो सब चल कैसा है रूप पद बल धन के आधार पर चल रहा है और किसी को देखता है कि रूप में तुलना है पद में तुलना है बल में तुलना है धन में तुलना है अब हमारा रूप ही इस प्रकार से नहीं कि कोई हमको हा भी करेगा शादी के लिए है ना या और भी कुछ करने के लिए तो हमको दिख रहा है बलधन में काम है अब दबाव इतना बन गया दबाव के चलते वो कर रहा है उसको पता ही नहीं क्या कर रहा है वो उठाने पता लगता अच्छा मैंने कर दिया गया इतना नशे में आदमी उसको क्रिएट कहां से किया हमने तो पूरी संस्कृति उसी के अकॉर्डिंग बना के रखी है भाषा संस्कृति हम बोलते जरूर है वो सब कथा कहानी अरे भगवान के किस्से भी सब इसी के आस हमारे धार्मिक त्योहार सब उसके आस हमारे घर में ये सामाजिक कार्यक्रम है वो भी सब इसी के आसपास पूरी अब बच्चे देख रहे हैं धीरे धीरे उनको समझ में सब आता है कि हो क्या रहा है फाइनल क्या होने वाला है ठीक उसी को सफलता मानते हैं है ना अब हम बोलते हैं संस्कृति खराब हो रही कुछ खराब खराब नहीं हो रही जो थी नहीं क्या खराब होगी इतना ही कि पुरानी पिक्चरों में वो दो फूल ऐसे टकरा थे तो भी उसका मतलब यही था और आज लोग लाइव दिखाते तो भी उसका मतलब उतना ही है ना कहानी वही के वही उससे भी लोग वही समझते थे चित्रण तो वह हो जाते थे है ना तो ये दिख रहा छुपा हुआ नहीं है इसी के लिए पूरी कलाएं हैं साहित्य है सारा कला साहित्य ये सब इसके लिए भरा पड़ा है फाइनली सभी कलाएं इसके सामने जाके ढेर हो गई श्रृंगार सब इसके सामने चला गया श्रृंगारिकता बनाम कामुक्ता लिखो कभी पर समझ में आ जाएगा तो बच जाओगे श्रृंगारिकता बनाम कामुकता, श्रृंगारिकता बनाम कामुकता, इसका वर्णन जो है अभी बराबर साहित्य बराबर साहित्य श्रृंगारिकता बनाम कामुकता का वर्णन बनाम साहित्य अरे हिंदी इतना भी नहीं पकड़ना आता है श्रृंगार का मतलब है कि कामुकता की ओर लेके जाना और इस श्रृंगारिकता से शुरू करते हैं कोई भी साहित्य को और उसको धीरे से कामुकता पर ले जाकर टिका देते हैं इसका नाम है साहित्य हिंदी साहित्य अंग्रेजी साहित्य पूरा साहित्य इतना है क्योंकि जो जितना है उतने से अधिक नहीं जा सकते ना हम्म सीधा ही सीधा ही जी अब क्या करो जो है सो है बताओ वीर रस।, वीर रस क्या होता है वीर रस अरे एक मिनट बताते ना अभी आगे आएगा अभी अभी आ जाएगा एक वीर पुरुष है क्या करता है पेड़ लगाता है लोगों को मारता है काटता है उसकी वीर रस की गाथाएं होती है बल के बारे में उसकी महिमा की जाती है अब बल के बारे में महिमाओं के क्या होता है धीरे से श्रृंगार आ गया ना उसके बल का श्रृंगार हो गया कि जब वो निकला तो हवाएं ऐसी चलने लगी है ना अब बहुत सारी लड़कियां हिलने लगी ऐसी लड़कियों के बारे में बात हुआ तो लड़के हिलने लगे यही तो हो रहे हैं तो सारा वीरता क्रूरता पे गया क्रूरता से इंडिकेट हो गया बल और बल से इंडिकेट हो गया श्रृंगार बन गया ना बल अब अब श्रृंगार हो गया वो रूपत बल धनी तो श्रृंगार है और श्रृंगारिकता तो धीरे से लेके चली जाएगी कामुकता पे कहा लेके जाएगी ऐसे बलशाली राजाओं के घर में हजार हजार रानिया पटरानी उसमें से कौन बनेगा वहां कॉम्पिटिशन चालू हो गया अब कहा जा रहे है? इसके अलावा कुछ तो बताओ हिंदी अंग्रेजी तो अच्छी पढ़ाते हो आप ग्रामर पूरी सही उधर से अंग्रेजी ले आओ कोई अंग्रेजी में एम ए बी ए करके बैठा है किसी ने किया हाँ अंग्रेजी में भैया क्या पढ़ाया आपको कौन सी साहित्य पढ़ाया क्या नाम उसका है ना उसका नाम ही है सही है ना पियर प्रेशर क्रिएट करते सेक्स को लेकर उसका नाम सेक्स शेक्सपियर है ना पूरी कहानी पढ़ लो एक हमारे बेटिया ने बोले मैं अंग्रेजी पढ़ने के मैंने कहा तेरा दुर्भाग्य है अंग्रेजी भाषा गंदी गंदी कहानी पढ़ के सीखेगी तो बड़ी नाराज हुई है मैं तो हूं पढ़ने के। दो साल बाद क्या बोले, सही बोला संस्कृत मैंने पढ़ी नहीं इसलिए मैं कह नहीं पाया आपने पढ़ा एक लाइन में समीक्षित हो रहा है श्रृंगारिकता बनाम कामुक्ता सारी श्रृंगारिकता कामुक्ता की तरफ जा रही है हम ड्रेसअप तो ऐसे ही कर रहे हैं आओ मेरे शरीर को देखो और कोई देखने लग जाए तो बोले एग, चल हटा हटा <laughs> हाँ हाँ भाषा एक अपने आप में एक मानव जाति की देन है और उसमें जो इस भाषा अकेले कुछ चीज नहीं होती ना आप दो पन्ने लिखो साहित्य दो पन्ने का साहित्य लिखो तो क्या लिखोगे भाषा तो आपको आ गई यू नीड समेर टू राइट अब वो कंटेंट कहां से आएगा जो मानव जाति के पास है कंटेंट तो मानव को कैसे पहचाने रूप, पद, बल धन बहुत अच्छी बात की इन्होंने उससे समझ में आया कि कुल मिलाकर रूप, पद, बल धन का वर्णन करना है आपको प्रधानमंत्री बहुत अच्छे थे यहाँ से बात शुरू करोगे आप फिर धीरे धीरे उसकी जिंदगी में जाओगे फिर वो क्या पद के साथ क्या बल के साथ क्या क्या धन कैसे कमाए उसी के तो वर्णन करोगे अंबानी बहुत बढ़िया आदमी है ये बोला आपने फिर धन के बारे में बताओगे कैसे है ना पेट्रोल पंप पर ये बेचते थे फिर ये हुआ ये हुआ फिर धन के बारे में आएगा है धन के बाद से फिर वो जाएगा ये सभी रस्ते कहाँ पहुंच रहे हैं लोग बोलते ना देखो झूठ लोग बोल नहीं पाते कि सभी रास्ते ईश्वर की ओर जाते हैं और ईश्वर कहां बैठा हुआ है काम में ईश्वर बैठा है अब तो ये भी कहने लगे कि ईश्वर का अनुभव करना है तो इसी के थ्रू हो सकता है अरे थ्योरी आ रही महाराज एक से एक बिल्कुल बोलो मेरे को भी एक चीज हाँ हाँ पहले इनको बोलने माइक आपके पास रखा है फिर से आ जाएगा इसी चीज़ को मैं एक्चुअली अपने जीवन से अगर सोचता हूँ सो अर्ली स्टेज ऑफ माई लाइफ आई कम अक्रॉस अबाउट कि रजनीश के कुछ प्रवचन मेरे सामने आए थे हालांकि मैं आज उनका बहुत सम्मान भी करता हूँ उस चीज़ को लेकर के तो उसमें एक मैंने खजुराव वाला स्टेटमेंट उनका सुना था और अपने बोस से ही सुना था मैंने एक्चुअली पूरा स्टेटमेंट फिर कहीं सुनने में ऑडियो में भी आया था कि वो खजुराव के जो टेम्पल की वर्णन जिस तरीके को, को से उन्होंने किया कोई कोई फॉरन से आए थे उनको एक्सप्लेनेशन देना था तो एज अ प्रोफेसर ही वेंट ये स्टोरी मैंने सुनी हुई है तो मुझे वो लगा मुझे उस समय बैठा उसके अंदर में कि अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो ये खजुराव वाली पूरी कहानी है इसके अंदर में तो हाँ तो मुझे एक्चुअली उस समय तो अब चूंकि तो अब ज्ञानी पुरुष मान के बेटे कोई बड़ा व्यक्ति तो है ही उसके अंदर में इसको और अपने अंदर भी तो ख्वाब वैसे बनी हाँ, और ख्वाब बन रहे हैं उस तरीके तो मतलब उस चीज को देख करके और वास्तव में लगा कि हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं जब तक ये चीजें समझ में नहीं आती उसके अंदर में देखो जितना हम जिसके पास जो होता है वही बैठ सकता है माना जाती के जो था ही इसमें क्या हो जाता है संवेदना को ध्यान दो तो संवेदना खत्म होंगी ऐसा नहीं होता नियंत्रण नहीं पा सकते आवेश पर ध्यान दोगे तो आवेश नियंत्रित होगा ऐसा नहीं होता है जिसपे ध्यान देते हो वो ही करते हो आप, आप संबंध पर ध्यान दोगे संबंध पूर्वोगे आप सच्चाई पर ध्यान दोगे न्याय पर ध्यान दोगे न्याय परोक्ति हो धर्म पर ध्यान दोगे धर्म परोक्ति हो ठीक? जिस जिसपे ध्यान दोगे जो देखोगे वही तो करोगे ये बात समझ में आया? इस विधि से क्या हो गया हम इन तीनों उन्माद के साथ यही है हमारे पास ड्राइव क्या है भी माना जाता इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप अपने से पूछ के देखो क्यों मेहनत कर रहे हो उन्माद आए बिना मेहनत कर नहीं सकते इस नॉट ए खुशहाली इस नॉट ए उत्साह ये उन्माद ही हमको दौड़ाता है पहली बार जब हम जाके होटल में खाना खाए लगा यार सुख तो यही था फिर दौड़ने लगे इस होटल उस होटल इधर के होटल फिर दौड़े तो और बंबई की फलानी होटल फिर दौड़ के पता लगा गोवा में वहां खाना अच्छा मिलता है ठीक है ना कितना दौड़ लिया आदमी खाने के लिए मैं अपनी जिंदगी में हम बात करें कहां कहाँ जाते थे हम लोग ठीक है ना क्या ड्राइव उसका ताकत क्या है उसका कैसे पहुंचा गया आदमी खाने के लिए इतनी दूर नहीं जाना यार आज हमको कोई बोलता है जाओ भैया खाना खाने के लिए मैं घर पर मैंने कहा तेरे घर में इतनी दूर खाना खाने के लिए आए हमारे घर में रोटी नहीं है आप बताओ इतने ताकत लगा खाना खाने जाए अब ये समझ में आता है कि ना भैया कोई प्रयोजन तो बने इसका शादी है जी सबको खाना खाने के मिला रहे तो ठीक है भैया भूखों को इकट्ठा कर लो खिला शादी है अरे तो क्या आपको इतना समझ कैसे हो गया मतलब आप तो असामाजिक हो गए शादी में इसलिए नहीं बुलाते कि खाना खिलाने थोड़ी बुलाते हैं तो क्या के लिए बुलाते आशीर्वाद देने के लिए तो कितनी दूर से आशीर्वाद देना पड़ता है थोड़ी दूर से तो थोड़ा दूर से और दूर दूरी भी दूर बुढ़ाए तो क्या हो सकते हैं <coughs> नहीं समझ में आया उसके मैंने कहा चलो एक काम करो एक शादी का कार्ड तुम्हारे छपने वाला है उसमें लिख देना आप सभी आमंत्रित आशीर्वाद सामा इतने बजे भोजन की व्यवस्था नहीं की गई तुरंत ही है ना अपनी सच्चाई निकल आ आ के आ जा आगे रहती इतना डिसेंट बनते हैं यू you नो know दैट पाकिस्तान में क्या हुआ अफगानिस्तान में क्या हुआ ले तो यहां से चल उधर रहा है ना और डिसेंसी को इतना दिखाते हैं डिसेंसी जीने में नहीं है और चलते तो ही रहता है कि हजार रुपये का लिफाफा दे रहे खाना तो लायक कि नहीं कि पांच सौ निकाल लो मजा नहीं आया खाने में तो। चल तो ये रहा है और यू नो दैट द अफगानिस्तान इज नॉट डूइंग द राइट थिंग यू नो व्हाट व्हाट व्हाट व्हाट व्हाट है ना अब कहाँ से राइट रॉन्ग आ रहा है वो वहीं से आ रहा है कई बार हमारे यहाँ भी होता है है ना हमारी पत्नी पहचान जाती है शिविर ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा पहचान जाती बताए आपको है ना हमको ही पता लग है खाना वहां ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है बढ़िया खाने पीने को बढ़िया मिला बढ़िया हो गया तो बोले वाह सर क्या बढ़िया क्या अच्छी बात करी आपने, एकदम अच्छी बात करी और सुबह नाश्ता ही नहीं मिला क्या है मतलब बातें करने से क्या होता है तो बोले हम भी तो यही कह रहे हैं तो वो भी बोलता है हम भी यही कह रहे हैं सुनो हम भी यही कह रहे हैं बातें करने से क्या होता खाने का तो मिला ही नहीं तो ट्रिक किक कहा से कि कल वो बोले थे ना किक कल एक सज्जन है बोले किक क्या है तो किक से चल रहे हैं हम लोग ये किक पड़ रही है हमारे अंदर ये किक है और फिर प्रकृति हमारे को किक करेगा इस किक के विधि से हम चल रहे हैं उपयोगिता पूरकता छोड़ दिया इसमें कहाँ उपयोगिता को पहचान रहे खाने की उपयोगिता है ना कुछ उत्पादन की उपयोगिता या ये बच्चे पैदा करने की कोई उपयोगिता है ही मना थोड़ी कर दे उपयोगिता को हम नहीं पहचान पाए तो इसमें सुख ढूंढने चले गए ठीक है ना तो आपने परिभाषा लिख लिया क्या सुविधाओं में या संवेदनाओं में सुख को तलाशना का प्रयास बराबर उन्माद संवेदनाओं के लिए वस्तु का आवश्यक होना है तो वस्तु में आप चले गए अपन से आगे कहां चले गए वस्तु तो वस्तुओं में रासायनिक भौतिक वस्तुओं में सुख तलाशने का प्रयास बराबर उन्माद ठीक है ना इस प्रकार से तीनों उन्मादों को आप पहचान सकते अगर ऐसे उन्मादी विधि से हम जी रहे हैं तो क्या यह सामाजिकता है ये एक आदमी एक आदमी के साथ ठीक से निरोध होकर जी पाएगा तब तब क्या बात समझ में आई कि सामाजिकता की अनिवार्यता है परिवार में जीने के लिए तो सामाजिकता पहले ये सामाजिकता क्या है मानव का एक ऐसा चरित्र मूल्य नीची जिसको हम आचरण करें एक ऐसा आचरण से संपन्न होना जिससे कि वो दूसरे किसी भी मानव के साथ विरोध मुक्त होकर जी सके अपने में भी विरोध नहीं रहता है और दूसरे के विरोध को भी विलय करने की इसमें ताकत आ गई इस विधि से सामाजिकता बनी सामाजिकता के बाद अब क्या हो गया सामाजिकता के क्या कहा निर्वरोधता अब उसके बाद पारिवारिकता है तो अगर लड़के की शादी करना है, तो पहले देखो कि सामाजिक हुआ है या नहीं हुआ है मतलब तन मन धन का सदुपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा निरोध का मतलब क्या मेरे को कोई विरोध नहीं ऐसा नहीं हो रहा है ये नेगेटिव वर्ड है पॉजिटिव वर्ड क्या है तन मन और धन का सदुपयोग करने की योग्यता इसको कह रहे हैं सामाजिकता तो आपने बेटा बेटे की शादी करना हो तो पहले ये देख लो कि वो सामाजिक है या नहीं है आज सामाजिक आदमी की शादी क्यों कराना योग्यता ही नहीं आई तो, तो घर में रहने लायक नहीं है घर में भी हम झेल रहे हैं शहर में रहने लायक नहीं शहर उसको झेल रहा है धरती पर रहने लायक धरती उसको झेल रही है लाइबिलिटी है ये बात समझ में आ जाए तो कार्यक्रम वो नहीं है कि हम जो वन टू वन का लेकर चलते कार्यक्रम है पहले अपने में क्या योग्यता आनी है तन तन तन मन धन का का का सदुपयोग सदुपयोग कौन कौन करेगा कौन करेगा आप ही करोगे आपका मन का सदुपयोग आप ही करोगे कौन करेगा आपके धन का सदुपयोग आप ही करोगे है ना <laughs> इसका किसी और को तो आप दे नहीं सकते जिम्मेदारी है जो समझा वो जिम्मेदार ये बात समझ में आया इस विधि से निवृत्त होने के बाद आप पारिवारिकता की बात बने वही ना योग्यता के साथ निर्भरता बराबर सामाजिकता योग्यता बिना कैसे हो जाएगी सामाजिकता व्यवस्था तो सामाजिकता पूर्वक व्यवस्था है सामाजिकता मानव में होने वाली है या कोई डिजाइन में होने वाली है मानव में होने वाली भाई और मानव में कैसे मानव में मानव से मानव के लिए बराबर व्यवस्था व्यवस्था की परिभाषा क्या बनी सामाजिकता मानव में सामाजिकता से और अधिक सामाजिकता के लिए जो भी डिजाइन हमारे जीने का स्वरूप उसका नाम है व्यवस्था ठीक है ना ये भी समझ लीजिए तो तन मन धन की सदुपयोग करने की योग्यता आई इसके लिए मन धन को समझनादि इत्यादि सब बातें हो रही है उसके योग में निरता आई उसके योग में सामाजिकता आई सामाजिकता पूर्वक पारिवारिकता है वो क्या मतलब है इसका परिवार का क्या मतलब ये भी समझ लीजिए परिवार का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन वेर एवर व्हाट एवर यू आर डूइंग यू आर नॉट डूइंग अलोन आप दूसरे मानव के साथ रहते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन है कोई एजेंडा है उसमें है ना पति पत्नी बच्चे माता पिता ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है इसका कोई एजेंडा है खाली यही परिवार होता है ऐसा नहीं है फिर आप विद्यालय भी एक परिवार है वहाँ कई लोग मिलकर काम करते हैं बच्चे और मा अभिभावक हो गए वहाँ पर भी एक संबंध की पहचान हुई वहाँ पर भी एक, एक एजेंडा है ठीक फिर हम समाज में हैं या जैसे ग्राम व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं तो ग्राम व्यवस्था में भी हम एक व्यवस्था और के एंगल से रहते हैं वहाँ पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फिट इन होने की जो योग्यता आई उसका नाम है सामाजिकता तो मेरे में सामाजिकता पूर्वक किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने की योग्यता थी। आती है ना हम हम उल्टा चलते थे हम पहले परिवार को ठीक करेंगे परिवार में ठीक हो जाएंगे परिवार में ठीक हो जाएंगे परिवार में ठीक होना हो उसका प्रमाण है किस बात का प्रमाण बना सामाजिकता का आचरण हमारे में आया तो पहला प्रमाण कहां मिलेगा आखिरी प्रमाण का मिलेगा परिवार में मिलेगा ये बात समझ में आ रही इसको बहुत ठीक से समझ पा रहे हैं जैसे मैं किसी भी आदमी के साथ जीने की योग्यता ही मेरे में नहीं है मैं तन मन धन का सदुपयोग नहीं करता हूं तो मेरे में विरोध है आप में विरोध बनेगा कि नहीं बनेगा मैं तन को दुरुपयोग करता हूं आपको स्वीकार होगा तो आप मेरे प्रति कुछ ना कुछ बोलोगे तो आप और हम लोग मिलकर कोई एक काम कर पाएंगे तो परिवार फेल हो गया हमारा हमारे में पारिवारिकता आया ही नहीं पारिवारिकता का मतलब खूनी संबंध नहीं है कौन सा संबंध नहीं है और ना खूनी भी नहीं है पारिवारिकता का मतलब है किसी ऑब्जेक्टिव के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है हमने ये बच्चों को एक मानव परंपरा देने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है एक जिसको हम खूनी पर परिवार बोलते हैं है ना ये अकेला परिवार नहीं है तो परिवार का मतलब है कि डिफरेंट लेवल पे हर बार जैसे आप यहां समझने आए हम यहां अगर जिम्मेदारी लिया समझाने की तो ये दोनों के बीच में एक संबंध की पहचान हुई ये फिर से परिवार बन गया लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव को हल करने की योग्यता मेरे में होगी तो हो जाएगा मेरे में नहीं होगी और मान लीजिए मैंने दुकान खोल ली कि जाओ करेंगे और आप में से किसी में एक में हो जाएंगे तो भी हो जाएगा धीरे धीरे आप बोलने लगोगे देखो भैया ऐसा नहीं है साथ में बोलूंगा आप ही आ जाओ है ना और दोनों में नहीं होगी तो सिर कुटाई करके अपने अपने घर है ना लोग लोग सरप्राइज करते हैं कल ही एक छह सात विद्वान आए विनोद भैया से मिल थे कि आखिर ऐसे कैसे भैया यहाँ इतने सारे लोग आए और लड़ाई नहीं हो रही चार पांच दिन हो गए नहीं तो ऐसे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन जिसमें कि सारे मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं अपराध क्या है गलती क्या है न्याय क्या है इस पर अगर दुनिया में बात कर लो तो बखेड़ा हो जाए सिर फोड़ दें लोग एक दूसरे का सुख क्या है ये क्या है वो क्या है। कोई भी कोई भी गलती नहीं करता यहाँ हल्ला गुल्ला नहीं होता दो दो सौ ढाई सौ तीन सौ आदमी कहाँ कहाँ से आके रहते हैं सात दिन आठ दिन गाँव वालों को पता भी नहीं चलता घर में दो आदमी नहीं रह पाता है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये कम से कम एक आदमी भी यदि सामाजिकता के साथ खड़ा है तो वो परिवार में कोई दिशा कार्यक्रम बनने लगता है तो मानव में सामाजिकता पूर्वक पारिवारिकता है बिल्कुल ठीक बात है शिक्षा मानव में सामाजिकता की स्थापना की प्रक्रिया है। लिख लो शिक्षा बालक में सामाजिकता मानव में सामाजिकता स्थापित करने की प्रक्रिया है बालक में बालिका भी आ गई इस तो ऐसा मत दिखना के बालिकाओं को नहीं है शिक्षा बालक में सामाजिकता की स्थापना करने की प्रक्रिया है। इस लक्ष्य के लिए है।, है ना तो एक किसी आचरण के स्वरूप में अपनी पहचान नहीं हो पाएगी तो हम नहीं हो पाएंगे उसमें तन मन धन का सदुपयोग सदुपयोग की फिर पुनः दो परिभाषा आई थी अभी कल तीसरी आ गई आप इस सदुपयोग के साथ चलोगे तो आप सामाजिक होगे, दूसरे मानव को स्वीकार ही होता है धरती का एक भी आदमी ऐसा नहीं बना जिसको ये स्वीकार न हो सदुपयोग करोड़ स्वीकार ना हो है ना तो एक दिन नहीं होगा एक साल नहीं होगा एक जन्म नहीं होगा इतना हो ही बस लेकिन स्वीकार तो होगा ही ये समझ में आ गया यहां तक क्लियर है तो सामाजिकता पूर्वक पारिवारिकता हैं पारिवारिकता सामाजिकता का प्रमाण प्रस्तुत कर रही अब इसके बाद क्या हुआ एजुकेशन के बाद अब बालक हर ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ जो कोई ऑब्जेक्टिव है उसको लेकर हम लोग साथ मिलके काम कर सकते हैं क्यों अस्तित्व स अस्तित्व है अकेले का माना का कोई कार्यक्रम नहीं है अगर चोरी भी करनी तो दूसरा आदमी चाहिए अगर पेड़ भी लगाना दूसरा आदमी चाहिए है ना हो सकता है कोई कोई अपराध ऐसे हों कि आप अकेले करके जाओ उसके लिए भी किसी कोई दूसरा आदमी जीते भी तो उसके घर जाके कर चोरी करोगे <laughs> तो अकेले का कोई कार्यक्रम ही नहीं है साथ होने की योग्यता नहीं है आएगी आएगी फ्लो चार्ट है ना ना ना अभी हम अलग अलग मान मान के बैठे इसी रीत ये प्रेजेंटेशन अभी लेटेस्ट डेवलप किया है कि है ना कई दिन से बात कर करके भी लेकिन वो ध्यान ही नहीं जा रहा है तो ये समझ में आया कि वहाँ से फ्लो चार्ट के रूप में आ रही हो अभी हम क्या करते हैं मैं कई लोगों से पूछता अभी तो मैं परिवार को एजेंडा बनाई हो बना ले भाई एजेंडा वो पुनः कहाँ जाएगा वापस सुविधा संग्रह में जाके कर फंस जाएगा वो हम अपने परिवार में सबके लिए सुविधाओं का स्रोत बन रह जाते खुद भी दुखी रहते हैं दूसरे भी दुखी रहते हैं ऐसा नहीं कि हम सुविधाओं को बना रखना नहीं चाहते लेकिन सुविधाओं के स्रोत बन गए और उसका दुखी होने के अलावा क्या बचेगा आप इतनी बड़ी एंटिटी आपको दूसरा आदमी सुविधा का स्रोत मान रहा है है ना आपसे समाधान की अपेक्षा है आपसे समृद्धि की अपेक्षा है समाधान समृद्धि पूर्वक जीना ही वो एक प्रकार की सामाजिकता है है ना उसमें करते क्या है तन मन धन का सदुपयोग करते हैं ये ये तो मानव एक सामाजिक इकाई है हमारा सारा कार्यक्रम सामाजिकता में से के लिए है ये समझ में आ गई बात तो सामाजिकता की और कार्यक्रम बनता है पारिवारिकता उसका प्रमाण निकल के आता है जैसे मान लीजिए मैं आपके साथ हूँ तो आपके साथ भी हमारा कोई पंगा नहीं क्योंकि हम जिस प्रकार जीते आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। इतने हो सकते है, कभी कभी अटक होती है अटक तुम्हें बोलता हूँ समझने की कि वो तो चलो आप समझ लेते हैं उसको है ना इसलिए विरोध बनता नहीं आज दस साल हो गए यहाँ पर एक भी आदमी से कोई विरोध नहीं हुआ कहीं, -कहीं लोग अटक जाते हैं अटक गए चर्चा हो गई तो नि नि निकल जाते हैं अटक गए और अटक गए उसको बताया भी नहीं उनने तो टपक लेते हैं विकेट गिर जाता उनका इतने हैं होता है, है ना अभी भाई आप आपको अटके आप बताओ ना कौन से मुद्दे बटके तो बात कर लेंगे इस विधि से कोई विरोध बनता नहीं तो सामाजिकता पूर्वक पारिवारिकता ये समझ में चलिए आगे बढ़ते <coughs> इतनी आपका माइंडसेट पहले ठीक से बैठना जरूरी है उसके लिए ये बातें कर ली कितना समय है भाई आधा घंटा है पंद्रह बीस मिनट चलो कोई बात कर लेते हैं हम्म कोई हड़बड़ी नहीं गौरवता की मैं बात कर रहा था जितना बढ़िया हो गया जो हो गया उसको पहचान कर अब जो करना है उसको समझना है क्योंकि मानव मानव जाति अविभाज्य है और ये मानव जाति का जो भी उत्तर हमारे हाथ में आ गया है इसको मानव जाति को पहुंचाना है ये कुल कार्यक्रम है कार्यक्रम समझ में आया मानव में न्याय समाज मानव जाति में व्यवस्था पूर्वक जीने ये कुछ कार्यक्रम है ये कुछ कार्यक्रम है कि नहीं ये दोनों मिलाकर जो हो गया धरती जो है यथावत बनी रहेगी मानव न्याय की समझ होने से मानव जाति व्यवस्था पूर्वक कैसे जीले उसका रास्ता निकल के आता है और न्याय का मतलब ये है कि न्याय से व्यवस्था तक की पूरी यात्रा ही न्याय है तो मानव मानव जाति के साथ अभिभाज्यता न्याय है तो क्या क्या क्या चीजें हो गई और क्या क्या चीजें करना है अब तक क्या हुआ अब तक क्या हो गया और क्या करना है ये प्रोग्राम है और अब क्या करना है ऐसे होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं क्या क्या हुआ <clears throat> चलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं मानव जाति के रूप में और एक व्यक्तिगत विधि भी हो सकती है है ना ये न्याय विधि से हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या हो गया क्या होना है वो न्याय है और एक व्यक्तिवादी भी हो सकता है और तीन चार्ट अपन बना रहे हैं इसको इधर लिख देते हैं न्याय विधि से ये और व्यक्तिवादी विधि से ये क्या क्या हो गया पहला मुद्दा ये आया कि मानव जाति में भाषा बन गई कि नहीं बन गई हाँ भाई तो मानव है ना भाषा आ गई अर्थ स्पष्ट नहीं हुए कोई बात नहीं लेकिन लैंग्वेज तो हमको मिली हुई है जी पैदा हुआ उसके पहले लैंग्वेज आ चुकी थी ठीक है दूसरा क्या हुआ हमको भाषा बनानी है क्या क्रिएट करनी है नहीं दूसरा क्या हो गया सुविधाएं की वस्तु बन गई कई तरह की इसको हमको काम करना है क्या कि नई सुविधाओं की वस्तु बनाओ ढेर बनी पड़ी महाराज ये कोई प्रोग्राम नहीं है तो प्रायोरिटी प्रोग्राम तो नया होगा कि लो प्रायोरिटी नया होगा तो प्रोग्राम तो प्रायोरिटी के साथ चलेगा बहुत ऑब्जेक्टिवली हम समझ सकते हैं इतना हो गया लेकिन क्या हुआ था कि भाषा में अर्थ नहीं था तो अर्थ के साथ न्याय समझ में नहीं आया तो करना क्या है लोगों को समझ में नहीं आया तो वो व्यवस्था की जगह हम कहाँ जीरे थे अव्यवस्था में जिरे थे अभी क्या निकल गया अनुसंधान हो गया तो भाषा में अर्थ आ गया अर्थ आने से क्या हो गया कौन सी वस्तु जो है वो सुविधा की ठीक है या ठीक नहीं है उसको पहचानने की क्षमता आ गई तो तीसरे घाट पे माना जाती कहा पहुंची इतने पहुंचने में कितने साल लगे ये एक एक के बीच में समय लगाओगे तो कितने साल हो सकते हैं? हो सकता है हम ठीक से कैलकुलेट कर पाए नहीं भी कर पाए है हजारों साल में भाषा और भाषा के साथ अभी तक अब सुविधा क्या वस्तु है उनको पहचान उसमें भी ठीक से कुछ चीजें नहीं पहचान पाए तो उसके कारण धरती पर जो गड़बड़ हो रही वो हो ही रही तो तीसरा मुद्दा यह बना कि अनुसंधान घटित हुआ आपको अनुसंधान करना है हो ही गया कल जैसे बात हो रही थी भाई से वी नीड नाट टू री इन्वेंट द व्हील उसका मतलब क्या उसको समझ रहे हैं आज है ना तो ये तो नहीं करना है अनुसंधान पूर्वक क्या हो गया आप देखिए ये कॉम्प्लीमेंट करते रहे जैसे अनुसंधान हुआ तो भाषा में अर्थ आ गया सुविधाओं की पहचान हो गई तो ये जो कमी थी इसमें अगला घाट पिछली कमी को पूरा कर रहा है इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए विकास या जागृति की जो राह है पे अगला घाट जो आता है पिछले घाट को पूरा करता है हम क्या सोचते हैं कि पहले पिछला घाट पूरा होगा तो अगले घाट पे जाएंगे दिस इज नॉट द फैक्ट फैक्ट क्या है पिछला घाट पूरा अगले घाट के लिए होता है मानव में चाहत पहले से थी वो तो मानव का प्रयास नहीं है तो एक्जिस्टेंशियर है उस चाहत को व्यक्त किया उसका नाम भाषा है लेकिन भाषा में ठीक से अर्थ हम पकड़ नहीं पा रहे हैं चल रहा है कार्यक्रम तो सुविधा में दौड़ते रहे हैं सुविधा के बहुत वस्तु आ गई अनुसंधान घटित होने के बाद तुरंत ही कॉम्प्लीमेंट्री हो गई किसके कॉम्प्लीमेंट्री भाषा में अर्थ आ गए है ना अगले स्टेप ने पिछले स्टेप को पूरा किया यह विकास का सिद्धांत है क्या सिद्धांत है लिख लो अग्रिम स्थिति के लिए ही पूर्व स्थिति पूर्णता को पाती है अग्रिम स्थिति को पाने के लिए ही है अग्रिम स्थिति के लिए ही पूर्व स्थिति में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आता है या जिसको बोले पूर्णता को पाती अग्रिम स्थिति के लिए ही पूर्व स्थिति में विकास होता है अगर अग्रिम कोई स्थिति नहीं दिखेगी तो हमारे में कोई विकास नहीं हो सकता कॉम्प्लीमेंट करता है तो अग्रिम अवस्था के लिए नीचे की अवस्था में विकास होता है मतलब इट इज गाइडेड दिस नथिंग लाइक एक्सपेरिमेंट पूरे अस्तित्व में प्रक्रिया अगर देखेंगे तो कोई प्रयोग नहीं हो रहे हैं प्रकृति में कोई प्रयोग नहीं हो रहे हैं दिस इज बेसिकली पूरे अस्तित्व को लेकर एक नया कंसेप्ट हमको दे रहे हैं वैसे डारविन क्या करें या साइंस क्या कर रहे हैं है ना कुछ प्रयोग है कुछ कुछ हो गया कोई सर्वाइव कर कोई मर गए है ना तो अस्तित्व में क्या मान के चलिए हम अनिश्चित है जबकि अस्तित्व में सब चीजें पहले से ही आदमी अस्तित्व में पहले से ही धरती पे भी आया अस्तित्व में जो चीज़ जिसका अस्तित्व नहीं है वो धरती पे कैसे आ सकता है पेड़ का अस्तित्व अगर नहीं होता अस्तित्व में तो ये धरती पे कैसे पैदा हो जाता तो किसी भी एक टाइम फ्रेम में अस्तित्व नीति वर्तमान है किसी एक वर्तमान काल में है ना जिन चीजों का अस्तित्व है वही चीजें धरती पर घटित हो सकती है जिनका अस्तित्व नहीं है घटित नहीं हो सकती है, है ना हम हमारा दृष्टि सिर्फ एक, एक एक प्लेनेट पे है तो हमको लग रहा है कि यहाँ कुछ हो रहा है पहले से ही कुछ है उसी का प्रतिबिंबन पूरे अस्तित्व में पड़ा रहता है उसी से विकास होता है इसको अध्ययन शिविर में आप आओगे तो अच्छे से बात करते हैं कैसे वो प्रतिबिंबन सारे विकास के लिए आधार बनता है है ना चैतन्य से जड़ से चैतन्य बना तो चैतन्य पहले से है अस्तित्व में उसका प्रिंट जड़ परमाणु के पास रखा ही रहता है उस प्रिंट को पहुंचने के लिए जड़ परमाणु में कई तरीके की प्रजातियां और ये करते करते चैतन्य बना, बना। हाँ रहती है धरती भी नहीं खाली ठीक कुछ नेचुरल एक्सीडेंट होती है और नेचुरल एक्सीडेंट का मतलब उनका काम ही इतना था कि अगली पीढ़ी को अगली एक जनरेशन को खड़ा करना था और उसके बाद उनकी जरूरत नहीं है ठीक तो वो इंटरमीडिएट है कुछ आदमी के कारण हो गया तो वो तो अभी भी अस्तित्व में है ही अनुकूल परिस्थिति में शायद वापस हो सकती है आवश्यकता होने पर अपने को नहीं पता आवश्यकता है कि नहीं अस्तित्व जाने ये बात समझ में आई हाँ जी माइक बेटा यहाँ सामने आ जाओ जैसे हमने कहा कि मानव और मानव जाति अभिजात्य है मतलब अभिभाज्य अभिभाज्य है तो फिर इतनी भाषाओं की क्या आवश्यकता पड़ गई थी मानव को वही ना अभिभाज्यता को समझने के लिए है तो सही अविभाज्य समझ नहीं पाए तो जो जुड़े हुए हैं ये जुड़ाव को व्यक्त करने के लिए गए तो नहीं कर पा रहे तो नहीं नई भाषा बनती रहती विकास क्रम में विकास क्रम में है। अब भाषा की पूर्णता की बात आ रही है जैसे अभिभाज्यता को व्यक्त करने की योग्यता आ गई जीने के साथ योग्यता है अगर ऐसा हो गया तो भाषा की पूर्णता आ गई क्या होगी भाषा अपने में पूर्ण हो गई हा हा अरे ना ए, हिंदी विन्दी क्या होता है कोई भी कम्युनिकेशन इज भाषा ना फॉर कम्युनिकेशन चलिए ये ये सिद्धांत प्रकट में आ गया सबको यदि ये सब पढ़ के भी आपको अग्रिम अवस्था क्या है यदि वो पहचान में नहीं आती है तो कुछ आप में विकास होने वाला नहीं है सिद्धांत अस्तित्व के सिद्धांत को वायलेट करके हम कहाँ जाएंगे कोई सोचा कि नहीं मैं भला मेरा घर भला अपने गाय ले आए अपना जंगल खड़ा कर लिया अपना है ना खेती खड़ी कर ली वृक्ष खड़ा कर लिया हो गया जी ये कार्यक्रम नहीं ये सब करेंगे करेंगे बट दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव है ना बड़े में छोटा अब अनुसंधान में बाबा ने नई भाषा बनाया गया कोई नया सामान क्रिएट करके दिया आपको बड़े में छोटा समाया हुआ है इससे अपन काम चला लेंगे कोई नई बात नहीं क्योंकि ये आ गया अब इसके बाद क्या हो गया अनुसंधान घटित होने से क्या हो गया एक समझ आ गया समझ का मतलब क्या हुआ समाधान आ गया उसका क्या मतलब मानव में मानवीय आचरण की पहचान हुई पहली बार क्या हो गई बाबा जी खुद पांच साल का समय लेकर उसको जीने में प्रमाणित किए बोलेगी सकता है तो एक मानव में मानवीय आचरण क्या होता है इसकी परिभाषा बनी ये काम हो गया या होना है ठीक अब मानवीता मानवीय आचरण के लिए तो अनुसंधान घटित हुआ था हाँ वो जिस मूल्य की बात की उस मूल्य के साथ जिए जिस प्रकार से चरित्र की बात अभी हम पढ़ेंगे ना तो जो शाम को जो चरित्र की बात की हो चरित्र में जी है जो नीति की बात की हो जीए हाँ तो ग्रुप में क्यों कर रहे तो हैंडिंग ओवर करना प्रोग्राम है एक बात हो रही प्रोग्राम की एक बात हो रही कंडक्ट की तो उस हैंडिंग ओवर प्रोग्राम को बनाकर रखते हुए है ना अपने कंडक्ट को बचाना हाँ तो एक बार एक मानव में क्या चरित्र आता है क्या नीति होती है उसकी व्याख्या हो गई अब एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप मानवीय आचरण से संपन्न होना चाहते हो तो ये अनुसंधान उसके साथ काम करता है कि नहीं करता बिल्टिंग है आपको अनुसंधान करने की ज़रूरत तो आप आप जहाँ से टैप होना चाहिए वहाँ से उड़ो कर तो पीछे का तुरंत आ जाता है जैसे आज आप जैसे आज, आज आप कुछ बनाओ मान लो कुछ अच्छी आपको बाइक ही बनानी हो है ना जो बाइक अभी नहीं है वैसी कोई बाइक बनानी है आपको जो कि मान लो अच्छी बाइक हो सकती है इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो अब तक आप वो जितना अध्ययन हुआ उसका आप अध्ययन करके तो आप वहां पहुंचोगे तो वो उसमें जुड़ा रहता है ठीक उसके लिए काम करते हैं तो पीछे वाला तुरंत जुड़ जाता है सपोर्ट चलिए वो थोड़ा आगे देखते हैं पांचवें मुद्दे पे क्या हुआ पांचवें मुद्दे पे यह है कि ये मानवीतापूर्ण आचरण के साथ चलते समय परिवार कैसा होगा परिवार खड़ा हुआ यहाँ तक भी हो गया एक परिवार कैसे बनेगा समाधान समृद्धि को पहचानने के लिए उसके जीने के लिए एक परिवार कैसे बने ये काम भी हो गया ये हुआ या नहीं हुआ अगर दिख जाएगा तो पता चलेगा कि हो गया तो अब जो हो गया उसी को कर रहे हैं नहीं मेरे परिवार को कैसा खड़ा करूं? ये तो वही बात होगी री इन्वेंटिंग व्हील है ना ये नहीं ये नहीं तो अगले स्टेप में जहाँ जुड़ोगे पिछला स्टेप उसमें जुड़ा हुआ रहता चलिए आगे आते हैं छठे लेवल पे क्या हो गया कुछ परिवार समूह काम करने लगे अच्छा व्यक्ति व्यक्तिवादी विधि सोचेंगे तो क्या होगा है ना वो मान लो ये तो तो यहां से शुरू करेगा कि मेरे को भी अनुसंधान घटित करना है एज ऑन टूडे क्या करना है इसकी बात कर करें हम नहीं है तो चलो मैं ये करूंगा नहीं तो ये अब हम यहां से कर जबकि ये जहां तक हो चुका तक उसको दोबारा करने की जरूरत क्या है तब तो हम कहीं लोक व्यापीकरण करने की तरफ जा रहे हैं तो लोक व्यापीकरण करने की जाए क्या है व्यक्तिवादी विधि सोच रहे हैं नहीं मेरे को पहले ये अपने में हो जाए ठीक है ना ये बात चलिए आगे बढ़ेंगे तो क्या हो गया कार्यक्रम की बात करें तो क्या निकल गया अब परिवार समूह मिलकर एक कोई ग्राम समूह अब उसको अपन इधर ले जाते हैं ये तो हो चुका अगले स्टेप में क्या आया एक समाज मतलब एक पूरी व्यवस्था खड़ी हो ये करने में चला गया इसको हम लोग नाम दे रहे हैं जिग्लू तो क्या समझ में आया क्या आपको समझ में आने के बाद कार्यक्रम समझ में आया तो ये समझ में आया कि अब एक काम है ये एक ही बार होना अनुसंधान एक बार हो गया ना पर्याप्त है एक मानवीय आचरण से संबंध हो गया वो भी पर्याप्त एक परिवार खड़ा हो गया वो भी पर्याप्त एक परिवार समूह खड़ा हो गया वो भी पर्याप्त पर्याप्त कह रहा हूं मैं एक, एक समाज पूरा खड़ा हो जाए एक व्यवस्था खड़ी हो जाए उतना ही पर्याप्त है ये लोक कैसे होता है इसको बता रहे ठीक हो गया ये आठवें स्टेप में क्या करना है ना करना यह उसको मैं डाल देता हूँ यहां से होना शुरू हो रहा है करने काम या पूरा हो गया चलिए उसको अलग अलग नहीं करते हैं इसी को ऐसे ही समझ लेते हैं आठवीं स्टेप में क्या हुआ आठवीं स्टेप में क्या काम है कि जगह जगह हमको है ना तो हमको क्या करना है उस समय क्या करेंगे एक गांव खड़ा होगा गया वो जीरा है मान लो समाधान के साथ समृद्धि के साथ अभयता के साथ पांच तरह की व्यवस्था की बात हो रही शिक्षा संस्कार व्यवस्था उत्पादन कार्य व्यवस्था न्याय सुरक्षा व्यवस्था विनिमय कोष व्यवस्था और स्वास्थ स्वास्थ्य एवं व्यवस्था इन पांचों व्यवस्थाओं को आपने यहां पर खड़ा कर देने का है जब तो इसको खड़ा करने आप जुड़ोगे तो आपको यहां से जुड़ना है इसमें कार्यक्रम जहां तक पहुंच चुका है वहां से जुड़ोगे या नया खड़ा करोगे इस विधि से कभी करेंगे हो सकता है इस विधि से वो कि सब लोग अध्ययन करके फिर अपनी अपनी जगह चले गए और फिर वहां शुरू किए तो कहां शुरू करेंगे रिवर्स रिवर्स से शुरू करेंगे और करके फिर वहाँ पहुंचेंगे मान लेते हैं ऐसी प्रक्रिया होगी तो समय कितना गुना बढ़ेगा आप देख लो और उतना समय हमारे पास एक है इधरती में कितना समय है सारे वैज्ञानिक बोल चुके हैं पिछले डेढ़ दो साल में पंद्रह से बीस साल पच्चीस साल कुछ कुछ बोलते हैं पता नहीं सौ हो दो हों सौ हो लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि तुम जी सकते हो बड़े मजे के बाद बाबा जी से पचासों बार पूछ ले कभी खुशी में कभी डांट में कि ये तो बता दो कि हम कुछ करेंगे तो बचेगी कि नहीं बचेगी हाँ तो वो भी बोले करके देखो क्योंकि तो आप करके देखोगे मतलब क्या हुआ क्या रेट पे काम करने से ये होता होगा क्लाइमेक्स का टाइम आ गया ना पिक्चर में कैसा क्लाइमेक्स आता है तो एक्चुअली हम लोग क्लाइमैक्स के टाइम आ गए और हम री करेंगे मैं अपना घर कैसे छोड़ सकता हूँ मेरे पिताजी उसी गांव में रहे अरे वो बड़ा मुद्दा है ये धरती बचे ये मुद्दा है तो क्या वाकई में थ्रेट झूठे हैं या वाकई में थ्रेट सच्चे हैं अब इसको पहचानना पड़ेगा तो आपको अपने एक रेट रखना पड़ेगा आपकी मर्जी जिस रेट पे काम करना रेट को यदि बढ़ाना है तो एक तरीका है। एक रेट को घटाना एक तरीका है कि सब अपने अपने घर जाओ और अपने अपने गाय लाओ और शुद्धता से शुद्ध, शुद्ध पवित्र अन्न भोजन करो और भजन करो समाधान कब होगा साक्षात्कार बोध अनुभव लगे रहो उसमें कार्यक्रम वो नहीं साक्षात्कार बोध अनुभव नहीं चाहिए ऐसा नहीं करें वो तो उसके बिना तो हम सफल होंगे नहीं अगली स्टेप में जाने से पिछली स्टेप उसके साथ फटाफट जुड़ जाते आपको साक्षात्कार हो जाए कि करना क्या है इसका नाम है साक्षात्कार आपको दिख जाए रियल प्रोग्राम क्या है आपके लिए है ना आज के एजॉन टूडे क्या प्रोग्राम है उसी को बोलते हैं साक्षात हो गया आपको आपको, आपको अपना कार्यक्रम दिख गया क्या बात करने शुरू किए थे अपने चाहत की पूर्ति का कार्यक्रम तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था अगर हमारी चाहत है मानव मानव जाति के साथ न्यायपूर्वक जीने की चाहत है और ये सब में ये सब की चाहत है इसका कार्यक्रम हमको आज चाहिए कल चाहिए है ना कार्यक्रम तक पहुंचे बिना दीदी गति नहीं है नहीं तो फिर वो एंडलेस हो गया क्योंकि अगली अगली पढ़ाओ नहीं है कोई एग्जाम ही नहीं है आप पढ़ाई करते रहो एग्जाम भी पढ़ाई हो सकती है पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो आपको पता नहीं चलेगा कि कुछ समझ में आया या नहीं आया किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन तो ऑब्जेक्टिव विहीन कुछ कार्यक्रम नहीं है लक्ष्य मूलक होने की बात करें क्या करें तीन तरह के हैं। रुची, रुची सुख हैं रुचि मूलक सुख वो संवेदना में चला गया मूल्य मूलक वो जो मैंने बताया पत्नी वाला माता वाला तीसरा सुख था लक्ष्य मूलक तो लक्ष्य में जागृति हो सकती शिक्षाविदि से लक्ष्य में जागृत होने बड़े में छोटा समाया रहता है जैसे लक्ष्य में जागृति होती है मूल्य उसमें समा जाते हैं सारे केयर करना और ये करना और वो करना किसी लक्ष्य के लिए करते ना लक्ष्य भी नहीं करते हैं लक्ष्य कुछ नहीं है बस मैं आपका ध्यान रखू आप मेरा ध्यान रखो क्या मतलब निकलता है इसका वो तो सुविधा में चला गया ना सारा ध्यान ध्यान रखे कहीं पहुंचना चाहते हैं भाई तो ये समझ में आया तो ये समझ में आ गया कि एक गाँव अपने को खड़ा करना है उसका नाम है जिगलू ये इसमें भी काम शुरू हो चुका है क्या काम शुरू हो गया इसमें अब टुकड़े करेंगे तो बहुत सारे काम हो चुके वो आपको नहीं करना है कुछ लोगों ने जमीन खरीद ली थोड़ी बहुत बची है किसी को लगता है खरीद ले नहीं खरीद ले कोई बात नहीं कोई दूसरा खरीद लेगा, जमीन नहीं खरीदनी फिर दोबारा है ना तो सबको इतना इतना पैसा लगाना वो भी नहीं करें कार्यक्रम समझ में आना चाहिए उसमें जहाँ कम पड़ रहा है उसको करेंगे इसके फिर बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं जो लोग इसके साथ काम करना चाहेंगे एज ऑन टूटे उसके लिए अपने अलग से बैठ के गोष्ठी कर लें तो समाज में व्यवस्था खड़ी होकर मतलब एक ऑटोनोमस हजार लोगों का जीने का क्रम जिसमें कि पांचों व्यवस्थाओं को व्यवस्था विधि से चला सके अभी तक हम व्यवस्था विधि से नहीं चला रहे व्यक्तिवादी विधि से चला रहे हैं हम कैसे चला रहे थे जैसे अभी यहां पर कुछ काम शुरू हो गए अभी तक क्या मैं बोल देता था वो करो भाई या ये काम ऐसे करना है कोई पूछता था, था बता दिए अभी ऐसा नहीं अभी यहां पर सभाएं बन गई अब व्यवस्थावादी विधि से धन समाज की संपत्ति का मतलब अब व्यवस्था की संपत्ति है समाज में मतलब हम हजार लोगों में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया ये सारा संपत्ति अब वो ऑर्गेनाइजेशन का है यहाँ घर बनना है वो सभा तय कर रही कि ये सबसे अनुकूल जगह घर बनने के लिए ये है जमीन आप भले इसके नाम की उसके नाम की किसी के नाम की गाय इधर पल सकती है खेती वहाँ हो सकती है ये यूनिट लगेगा उसके लिए उत्पादन समिति किसी के लिए न्याय समिति किसी के लिए शिक्षा समिति अभी आप देखो हम लोग यहाँ पहुँच गए यहाँ पर एक आदमी कोई चला भी जाता है कुछ पता नहीं चलता है काम चलते रहे तो क्यों अभी बताओ प्रांजल तुम देख रहे हो दो तीन महीने से क्या लग रहा है है ना तो लगता है लगाई ऑटोमेटिक लगा समझदारी के साथ व्यवस्था के साथ चीजें ऑटोमेटिक चलती नहीं तो वो हीरो बने रहो आप है ना जेम्स बॉन्ड बनने का शौक है अपने को सब कॉस रहेगा तो हम जेम्स बॉन्ड रहेंगे सब ऑर्गेनाइज रहेगा तो आप नाम का चक्कर हरिहर हो गया जिस दिन नाम का चक्कर खत्म हो गया उस दिन से व्यवस्था शुरू हो गया भाई तो ये एक टर्निंग अपने को शिफ्टिंग की बात है। व्यक्तिवादी विधि चलेंगे तो क्या होगा पढ़ के मेरे को पहले अलग से साक्षात्कार करना है साक्षात्कार का मतलब समझना है समझने का मतलब आचरण में जीने के लिए अब, अब क्या से लिंक अप होना है। इसको बोलते है समझ गया फिर उसके लिए क्या करें कैसे आगे बढ़े व्यवस्था क्या बनाए उस व्यवस्था के लिए हम समर्पित होते हैं वो हो गया बोध फिर करेंगे तो कुछ अनुभव होगा तो वो तो हमेशा चलने वाला साथ में साक्षात्कार बोध अनुभव को डीवैल्यू करते रहे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करे उसको उसके सम्मान के साथ बनाकर रख रहे हैं वो अपने आप घटित होने की चीज है गुड़ खाओगे तो गुड़ का साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा बिना खाए कर लोगे और उसका अनुभव भी हो जाएगा खाएंगे नहीं तो कैसे होगा खाएंगे नहीं तो कैसे होगा है ना तो ये बात से एक व्यवस्था इस बात से एक न्याय इस बात से है ना कोई डिजाइन निकल के आते हैं ये अगर हमको समझ में आ जाए तो उसके लिए काम करने के बाद वो सफल तभी होंगे जब उसके लिए जितना भी समझना है वो हो जाता है वो जल्दी हो जाता है काम किसी ऑब्जेक्टिव के साथ समझना सरल है ये बात समझ में आ रही है ना समझने को अंडर वैल्यू नहीं कर रहे हैं इसके साथ बनी रहा है अब क्या होगा नेक्स्ट नेक्स्ट का दूसरा गाँव खड़ा करने जाएंगे नहीं वो अपना प्रोग्राम नहीं प्रोग्राम ही नहीं है तो क्या प्रोग्राम है कौन गाइड हो रहा है आपसे ये जो मॉडल खड़ा हो गया इसमें दोनों चीज होना जरूरी ना शिक्षा और व्यवस्था दोनों मिला के मॉडल है ऐसा नहीं कि अभी देखो कैसा हो रहा है हमको लग रहा था हमने बहुत सारी जगह इंस्टीट्यूशन में जाके काम कर लिया हमको लग हम शिक्षा पे काम करें बाद में पता लगा शिक्षा तो शुरू नहीं हो पाई वहां पर क्योंकि व्यवस्था के विहीन शिक्षा नहीं आप जाके पढ़ा के आ जाओ फिर वैसे के वैसे वो वो करेंगे क्या तो क्या समझ में आया अब ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया अब अब टाइम पास करना है पास वो तो कर कर थक गए हो कहा दीदी हम्म तो काम क्या रहेगा अरे ये तो मोटा टर्म है उसमें करेंगे क्या अभी उसे शिक्षा ही दे रहे हैं हो गया फिर बड़ा-बड़ा काटना शुरू हाँ जैसे मुझे लगता है कि जब ये स्टेब्लिश हो जाएगा तो एक तो चूंकि वहां पे परिवार की संख्या ज्यादा होगी और समानाधित लोग होना चाहिए उसके अंदर में क्योंकि डेफिनेटली बाकी जो ऑलरेडी इससे रिलेटेड मॉडल्स चल रहे होंगे तो उससे वो बिल्कुल इसको देखने की कोशिश करेंगे इस चीज को हम्म, ठीक बढ़िया आप देखिए थोड़े कल्पना लगाते थे बढ़ते ही है हमारा क्या काम होगा इसमें अगली कड़ी में क्या काम होगा अगली कड़ी में हमारा काम यह है मेरा मैं अपनी बात कर आप सहमत होंगे तो आपका हो गया नहीं हो तो कोई बात नहीं अभी ये जो कुछ हुआ ये मानव जाति के सम्मुख प्रस्तुत करना है इसको क्या करना है प्रस्तुत करना है क्या कम्युनिकेट करना है मोबाइल right. की टेक्नोलॉजी पहले साइंस पढ़ाने की जरूरत नहीं है उसको यहाँ पर हम क्या काम करेंगे अभी मॉडल को रेप्लीकेट नहीं करें दीदी रेप्लीकेट तो लोग करेंगे अभी अभी अपने को नहीं करना है अपने को यह समझ में आ गया कि यहाँ पर इस मॉडल का एडवर्टीजमेंट होना है एडवर्टीजमेंट है ना शो स्टॉपर बनना है बिल्कुल शो स्टॉपर बनना है तो क्या निकल गया है इसको हम लोग एक प्रकार से सूचना तंत्र का उपयोग करेंगे और सूचना तंत्र के माध्यम से इसको काम करेंगे तो पीछे छोड़ काम बंद हो जाएगा सॉरी, इसको हम चलाते रहेंगे जैसे जिस प्रकार से चलता जा रहा है आगे बढ़ता चला जा रहा है है ना अब मेरे को अगर मॉडल खड़ा करना है तो कैसा होना चाहिए सूचना तंत्र में जाकर लोगों तक पहुंच जाए अभी गाइडलाइन बनते चले जा रहा ना तो हाँ तो डायलेशन में नहीं जा रहा क्योंकि हम रास्ते में भूल ही गए क्या करना था अब तो हमारी गाय दूध देने लगी <laughs> अब तो हमारे पेड़ में फल लगे अब बस खाओ पियो आराम से रहो है ना जैसे यहाँ पहली बार क्या हुआ जब इस संस्थान थोड़ा सा काम आगे बढ़ा मैंने एक दिन डिक्लेयर किया कि अब एक गाँव बसेगा हमारे सब भाई लोग बोल अरे यार क्यों यार अभी यार बड़ी मुश्किल से तो कुछ काम ठीक हुआ था तुमने नई दुकान खोल ली वापिस है ना दो चार पांच सात दिन बाद फिर समझ में आया कि भैया उसके बिना नहीं हो सकता है क्योंकि एक्चुअली उसको डिलीवर करने के लिए अब हमारे में जो कुछ भी कमियां है उसको हम दूर कर पाते हैं ऑब्जेक्टिव दिख उसके बाद बच्चे तुरंत जुड़ गए क्योंकि उनको भी दिखा आगे कोई कार्यक्रम है आपके साथ बच्चे क्यों नहीं जुड़ते हैं क्योंकि उनको दिखता है कि आपका तो रिटायरमेंट प्रोग्राम है <laughs> उनको जिंदगी जीनी है है ना यहां बच्चे क्यों क्रेक हो, हो गया क्योंकि उनको दिख गया कि जिंदगी कार्यक्रम तो बढ़िया कार्यक्रम है उनके लिए आगे कार्यक्रम है तो वो कार्यक्रम से भी जुड़ना चाहते हैं समझ से ये कार्यक्रम निकल के आ रहे क्योंकि हमारी तरफ से निकल के आ रहे ऐसा नहीं वो अनुसंधान में जो वस्तु है उसी की तरफ से तो मॉडल का एडवर्टाइजमेंट हुआ सूचना तंत्र में गया अब ये नब्बे स्टेप पे पहुंचेगा ये भी एक इंटरमिटेड स्टेप है अच्छी वाली नब्बे में क्या कर रहे हैं आप जो इन्होंने भाई ने बोला कि दुनिया में कई तरह के लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं अभी भी शिक्षा में हम नहीं जा रहे हैं शिक्षा देखो क्या चीज़ है उसको समझना पड़ेगा एजुकेशन में जाके टीचर को पढ़ा के आ गए और वो जाके बोलने लगा डिंट एजुकेशन शुरू हो गया अभी एजुकेशन के लायक नहीं हुए हम मॉडल उतना नहीं बना मेरे हिसाब से तो क्या बना नवे लेवल पर यह बना कि मेरे अनुसार जो मैंने दुनिया का अध्ययन करके कोशिश करी कई सारे लोग इस तरह के ग्रुप्स बना बना के हजार हजार दो लोग मिलकर है ना कुछ ऐसे जीने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई मॉडल नहीं किधर कि जाए उनके कान में ये आवाज़ पहुँचानी है उसके लिए टूल देखो कितने सब बनते चले जा रहे हैं इनका भी सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है इनका अपन सम्मान कर लेंगे ये अभी तक मनोरंजन में लगे थे ये व्हाट्सएप मीडिया ये सब लोग पढ़ाई लिखाई करके बैठे बहुत सारे लोग इन सब मनोरंजन में ही चले गए सब तो ये डी वैल्यू में थे इसकी कोई उपयोगिता अब प्रमाणित हो रही कि इकाई के लिए बने थे है ना इन सभी टूल का मीडिया का यूज़ करके प्रांजल भाई बहुत सारा काम निकल के का आने वाला तो अपना पूरा नेटवर्क वेटवर्क जमा के सेट करके रखो तो उसके लिए आगे काम निकलेगा का, निकलेगा का। तमाम ये जो क्लास लेने वाले और ये सब ये ना ट्रेनर वेनर क्या काम इनका ये सब काम करेंगे तो इसके बाद ये ग्रुप तक आवाज़ पहुँची और ये लोग हमारे पास कम से कम पहुँचने वाले और अगले एक साल में जिस समय ये हो जाएगा उसके एक साल बाद ये हो जाएगा और उसके एक साल में कम से कम सो जिगलू हम को नहीं खड़े न तो हमको जमीन खरीदने ना घर बनाने ना कुछ करने ना कुछ कुछ काम नहीं अपना है ना वो आएंगे देख के तुरंत क्योंकि वो आलमोस्ट उसके आसपास ही घूम रहे हैं तो तो तो तो तो लेकिन क्या आदमी आदमी अभी एक हमको एक सज्जन मिले कि वो यहाँ देश में कोई हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में आनंद ग्राम करके एक जगह बना रखी छः सौ एकड़ जमीन तीन सौ लोग रहते हैं और सारा सोलर गौशाला ये वो सब कर लिया लेकिन बोले भैया अंदर इतनी कचर पचर होकर रखी हुई है क्योंकि आदमी को आदमी के साथ जीना नहीं आ रहा प्रकृति के साथ वाले मॉडल पे तो बहुत काम कर ले रहे थे परेशान है सब टाइगर पाल रहे सब पाल रहे हैं ना वो बोले भैया ये शिविर वहाँ लगा दो मैंने बोला अभी उसका टाइम नहीं आया तुम्हारे जाने का हमको टाइम नहीं है अब एकदम ऑब्जेक्टिवली चल सकते हैं फालतू की ज़रूरत धक्के खाने जरूरत क्या है यहाँ शिविर करने चले गए वहाँ शिविर करने चले गए अब इसकी ज़रूरत नहीं है उसके आगे बढ़ो भाई है ना जैसे मैंने बताया ना क्या मोबाइल का टेक्नोलॉजी आ अब बता दें शिविर हो गया यार आगे बढ़ेंगे काम करने वाले लोग मिल गए काम खत्म उतने तो चाहिए था नहीं तो शिविर करना ही हमारा धर्म हो गया कर्म हो गया ये थोड़ी ना कुछ जिंदगी जी अब ये हंड्रेड जिगलू हो गया कहां पे हुआ ये, कहां पे, हुआ ये? कहां पे हुआ ये जब तक वर्ल्ड में नहीं जाएगा इंडिया में आएगा नहीं फार्मूला ये यही फार्मूला है आने दो फॉर्मूला क्योंकि अभिभाज्य है ना है आप सोचते इंडिया मेरा महान बने वो अविभाज्य है तो पहले वो बाहर जाएगा वहां से अप्रूव लगा तब आपको ठीक लगेगा कि कुछ ठीक है ये बात ठीक समझ में आई दसवें स्टेप पे क्या काम करेंगे अभी तो सर काम पूरा थोड़ी हुआ बदलना नहीं है सर आपने को अपने को क्या करना है वो आज पहचानो दुनिया बदलना वो एक प्रयोजन है वो अपने आप बदलेगा आपके कहने से नहीं बदलने वाली हमारे लिए लक्ष्य मिल जाना इसको बोलते लक्ष्य मूलक जीना ठीक और जिसकी आवश्यकता मानव जाति को हो होना मानव जाति को क्या आवश्यकता है उसको पहचानना इस विधि से चलने की बात बनी तो क्या निकला अगले लेवल पर अब यह इंडिया में पहुंचा और इस देश में इंडिया में ही अपन अभी काम करेंगे कम से कम ये है ना अब अपने को अपने को नहीं लोगों को बताना है अब सूचना तंत्र भी आपने तरफ से काम खत्म हो गया आपने कोई काम नहीं इंटरनेट इंटरनेट कनेक्शन निकालने के लिए फेंक दें ठीक इस देश में कई ऐसे जगह हैं जहां पर कोई प्रभावी लोग हैं और जो वो अच्छे जीना चाहते हैं उनकी बात गाँव में लोग सुनते हैं है ना तो एग्जिस्टिंग जो गाँव है हमारे तो एग्जिस्टिंग गाँवों में कन्वर्जन होगा क्या हुआ अभी भी शिक्षा में नहीं जा रहा है अभी तक शिक्षा में नहीं गया है मॉडल पहले होगा तब उसकी शिक्षा होगी ना मेरे भाई इसमें कुछ अलग तरीके से शिक्षा हो इसमें और आसान शिक्षा इसमें और छोटे छोटे शिक्षा से ये खड़ा हो जाएगा जीने के स्वरूप से ही खड़ा होने वाला क्योंकि क्योंकि देखो ज, जैसे मैं अभी आपके साथ सोचिए विकल्प शूल में हम इतनी बात सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बात कर पाएंगे क्यों कर पा रहे हमारा बोलना कम हो गया समझना आपको ज्यादा हो गया कैसे कुछ तो दिख रहा है कुछ तो अगर ये नहीं दिखेगा तो बोल बोल के कितना दिखाएंगे आपको है ना तो थोड़ा जुड़ेंगे थोड़ा टिकेंगे कुछ होगा तो अगर इसको हम दिखा पाते तो थोड़ा थोड़ा चीजें बदलती है, है ना लेकिन जितने इतना हमारा आचरण बढ़ता जाता है उतना उतना बोलने का जो मामला है वो कम होता जाता है समझने का मामला शुरू हो जाता है बहुत तेजी से कल मैं देखा एक व्यक्ति आया भैया, कितना आदमी विद्वान है आज के जमाने में आधे घंटे की चर्चा में ही कंक्लूडेड सो मेनी थिंग्स सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स एंड आई है उसको उत्तर दे रहा था हल्का फुल्का और वो समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा है तो आदमी में ताकत बहुत है भाई कुछ दिखेगा तो वह तुरंत लपकेगा चाहता ही है ये एग्जिस्टिंग एक, एक, एक इसको आप गप्पा भी मान सकते हो कि यार बैठ के कल्पनाओं में गप्पे लगा रहे क्या बुरा लगा रहे कम से कम लक्ष्य तो दिख रहे हैं उससे तो बेहतर ही है कि ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता या उल्टे पुलटे आई पे काम करें उसमें व्यवहारिकता को पकड़ के नहीं रख रहे हैं कि कैसे चलेगा आई में अब हम हम ही गए कई बार है ना हम तो देखने गए थे कि आई वालों को भी बात समझ में आएगी कि नहीं लेकिन अब कोई कार्यक्रम थोड़ी निकलता है से निकलते ही नहीं क्योंकि वो बैठे रहते हैं वो माता पिता बोलते तू तो अमेरिका बच्चा अमेरिका जाए कि तो तुम्हारा है ना ये समझे क्या समझे वो कुछ समझ में नहीं आता उसको परेशान बेचारा दसवें स्टेप पे ये हो गया आगे लिख दूं इधर इसको मिटा देते हैं ग्यारहवा स्टेप में क्या हुआ ग्यारहवें स्टेप पर आप सरकार के ऊपर दबाव बना दबाव बोलना ठीक नहीं है सरकार पर इसकी प्रभाव बना सरकार तो चाहती है जनता जो करना चाहती है सरकार उसको मना नहीं करती सीधा फॉर्मूला हाँ हो जाने दो पांच मिनट और या इसको आगे लंच के बाद देख लें कंप्लीट कर देते दे जी क्या है सरकार पर इसका प्रभाव बनेगा ये कोई दबाव विधि से नहीं बन रहा है है ना तब जाकर अगले स्टेज में क्या हुआ अभी ये आपने देश की बात कर रहे हैं अभी हर देश में क्या हो रहा होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन क्योंकि मेरे को तो पासपोर्ट बनवाना भी नहीं वीजा लेना भी नहीं क्या क्या, क्या, क्या मतलब है ना वो वो लेके वहां भागे वहां क्या कर रहे हैं उनका वो गति बनेगा किस प्रकार से दौड़ दे क्या कर देने तो हिंदुस्तान में अपने देश की बात अपन कर रहे हैं तो सरकार पर प्र... हो सकता है इसके बीच में हम टपक भी जाए कहीं इसमें कोई सब संभावना रखी हुई है तो ये कार्यक्रम समझ में आने के बाद आगे आगे अपन करते रहते हैं और इसमें किसका विरोध हो रहा है यहां तक कोई विरोध हो रहा है कोई क्रांति हो रही है एक्चुअली तो क्रांति हुई शांति पूर्वक लेकिन कोई खून खराबा नहीं सरकार पर दबाव बना कि भैया ये जैसे ये जो सो गांव कन्वर्ट होने को तैयार हो गए अब इनको लेजिस्लेशन चाहिए कि भैया हमारे को रिलेक्सेशन दो आप, अब हम, हमको बदलो ये हमारे गाँव में ये सारी भूमि जो है अब गांव की हो गई उसमें खरीद बरीद हो नहीं सकती खरीद बिक्री बंद जितने खरीदने वाले भी खरीद लो आगे ये होने वाला नहीं है क्योंकि गांव एक गांव में जो रह रहे हैं लोग उस गांव में ही जितनी जमीन है उस गांव के निवासियों की सभी किसी न किसी गांव में रहेंगे इसलिए सभी किसी व्यक्ति की जमीन नहीं अब जमीन किसकी होगी पूरे ग्राम की एक व्यवस्था की है ना उसका दबाव बनेगा दबाव के लिए प्रभाव बना प्रभाव के साथ क्या हो गया संविधान में अमेंडमेंट आया तो संविधान में अमेंडमेंट आया दो मुद्दों मुद्दों को ले मुद्दो को लेकर लेकर व्यवस्था के भी आएगा कि भैया ठीक है छोटा सा काम करना है सरकार को क्या आज के बाद जो है है ना जैसे मान लो पिवड़ाई गाँव में रहने वालों की ही पीवड़ाई की जमीन है और वो सारी जमीन पिवड़ाई गांव में ग्राम व्यवस्था उसकी है किसी एक आदमी की पहले भूमि किसकी थी गोपाल की फिर भूमि किसकी हो गई सरकार की अब भूमि किसकी हो गई वहां पर एक व्यवस्था की ऑर्गेनाइजेशन की वो व्यवस्था में समाधान समृद्धि घुस गया ज्ञान विवेक विज्ञान समा गया तन मन धन का सदुपयोग समा गया वो सब समा के चल रहे हैं। उसमें इंश्योर्ड है बिल्कुल इंश्योर्ड कुछ गड़बड़ हो नहीं सकता इसमें वेन डेफिनेशन आर क्लियर Then there is no problem of corruption. Corruption हो सकता हाँ जी हाँ मिला होगा सही बात है लेकिन अगर वहां पर तनबंधन का सदुपयोग स्पष्ट नहीं तो क्या होने वाला है तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम ही कर रहे हैं कि ये गांव को दे दो तो भाई गांव की जमीन तो शहर वाले क्या करेंगे अभी तो फिर शहर वालों को समाने की जगह देना पड़ेगी ना वो भी आएंगे समाएंगे कहीं तो अपने को जगह देना पड़ेगी तो संविधान में अमेंडमेंट आएगा तो जिसको जो गांव में जाना होगा अपने अपने गांव में जाकर रहेंगे है ना इस प्रकार से क्या होगा संविधान में अमेंडमेंट आया किसके लिए ढिलापन आया किसको लेकर अचानक वो गया ऐसा नहीं इसमें कई स्टेप्स है हर स्टेप में कई सारी स्टेप है अभी उस पर बात नहीं कर रहे मोटे मोटे पॉइंट्स को, तो को लेकर चल रहे तो संविधान और में व्यवस्था और शिक्षा को लेकर ढीलापन आया शिक्षा में अब यहां से अपन प्रवेश किए क्या शिक्षा में प्रवेश किए अब शिक्षा के जो विद्वान हैं, अब वो रिसर्च करने आए कि आखिर ये चलता कैसे क्योंकि व्यवस्था को संविधान में ढीलापन के लिए शिक्षा का मुद्दा है कि रिसर्च करना पड़ेगा क्या आखिर इनके सिद्धांत क्या हैं, प्रिंसिपल क्या हैं, कैसे चल रहा हैं आगे कोई दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी तमाम तरह के रिसर्च होंगे अब ये रिसर्च उनके एंगल से करेंगे तो अब जिस भाषा से बाबा जी बताएं अब वहां पर भाषा का भी दबाव खत्म हो गया कोई भी आया किसी भी देश का किसी भी भाषा का वो अपने तरीके से हम कुछ नहीं कर रहे हम अपना अपना काम करते रहेंगे वो अपने आके देख के रिसर्च करके ओ दिस इज हाउ इट इज गोइंग दिस इज हाउ हाउट इज गोइंग कर करके अपना रिसर्च बना ले और रिसर्च एक्चुअली शुरू होगा यहां से एजुकेशन में प्रवेश और यहीं से संविधान में अपना प्रवेश बनेगा ठीक हो गया संविधान और एजुकेशन में प्रवेश होने के बाद क्या हो गया? दो चीजें शुरू हो गई कि जो हमारा जो अंतर था इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट था देश में अंतरद्वंद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो देश के लेवल पर है वो रिजॉल्व हुआ क्योंकि अमीरी गरीबी में संतुलन हो गया देखिए क्या क्या चीज़ हो गया इसमें अमीरी गरीबी में संतुलन सोचा था गरीबी ख़त्म कर दें ग्रामीण शहरी असंतुलन सोचा था ग्राम को ख़त्म कर दें उल्टा निकला कि अब वो इस प्रकार से सेट हो गया अमीरी गरीबी की जगह दोनों बराबर हो गए इस प्रकार से सारे संतुलन बने सारे संतुलन बनने के बाद क्या हो गया? दो काम शुरू हो गए क्या काम शुरू हो गया कि जो हमारा पूरा सिस्टम है देश में वो सब डिसेंट्रलाइज हो गया डिसेंट्रलाइज होकर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा नहीं कि कोई सरकार नहीं रहेगी डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन रहेगा स्वतंत्रता पूर्वक व्यवस्था क्या हुई यहां पर डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन हुआ स्वतंत्रता पूर्वक परिवार मूलक व्यवस्था विधि से स्वतंत्रतापूर्वक व्यवस्था हुई ठीक है बात अब इसमें क्या होने लगे अब इसके साथ साइड इफेक्ट क्या निकल के आ रहे हैं है ना साइड इफेक्ट क्या निकल गया रहे? है क्या निकल गया? शहर अब जो थे शहर वो डिमोलिश होना शुरू हो गए करेंगे नहीं अपन अपन तो कोई क्रांति करनी नहीं है वीरान हो जाएंगे थोड़े दिन कुत्ते बिल्ली बैठेंगे उसके बाद धीरे धीरे बिल्डिंगे गिर जाएंगे मिट्टी का ढेर हो जाएगा वापस यथावत हो जाएगा जैसा होना चाहिए 150 साल लगेंगे लगने तो क्या दिक्कत है इस विधि से शहर में अपने आप भी हो, जैसे कई शहर आदि में देखो ना बने बिगड़ गए आज वो कोई नहीं बैठता है ना सब नॉर्मल हो गया वो खंडर हो गया टूट जाएंगे खत्म हो जाएगा है ना कभी कभी बच्चों को घुमाने ले जाएंगे देखो ऐसे लोग रहते थे बच्चे बोलेंगे ऐसे रहते थे तो मूर्ख थे <laughs> है नहा से क्या बना एक देश में स्वतंत्रता स्वतंत्रतापूर्वक व्यवस्था बनी भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट था आप छूट गया आपका हाँ अच्छा सुन लीजिएगा तो एक देश में स्वतंत्रता स्वतंत्रतापूर्वक व्यवस्था बनी तो शहर डिमोलिश होना ये वो ये वो सब तो होते रहेंगे ना कोर्ट कचहरी धीरे धीरे कम होना शुरू किससे झंझटी खत्म न रहेगा बांस न बजेगी बाँसुरी ठीक तो परिवार विधि से उत्पादन विधि से लोग जियेंगे लेकिन व्यवस्था सेंट्रलाइज है है ना हर परिवार अपने आश्रता को पहचान के जीने की बात बनी यहां से अगले चरण में क्या है अब ये देखिए अगर पूरे पूरे देश में स्वतंत्रतापूर्वक व्यवस्था हो गई तो इंटरनल कॉन्फ्लिक खत्म हो गया तो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट हो जाएगा या ढीला हो जाएगा ना अभी यहां पर नहीं ऐसा नहीं करना ये अव्यवहारिक बात है इंटरनली हम हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं है तो एक्सटर्नल हमारा मजबूती बढ़ेगा या घटेगा हमारी फोर्स हम जितनी है सब वही लगाते हैं पुलिस उनको छोड़ेंगे इनके रिटायरमेंट तक इनको नौकरी रखना ही अपने को किसी के साथ अत्याचार करना ही नहीं पीड़ात्मक कोई कार्रवाई नहीं करना सारे पुलिस सी जितने हैं लड़ा झगड़ा हो ही नहीं रहा है जैसे हमारे यहाँ देखो एक भी आज तक पुलिस नहीं आई कई लोग आके पूछते हैं अभी लोग रिसर्च करने आते हैं अभी एक सेक्रेटरी से मेरी बात हुई तो मैं बताया ऐसा सा काम हो रहा तो उसने पूछा हिमांधर से अब तक कितने पुलिस में केस गए आपके यहाँ वो भी उनका तरीका देखने का भी आज तक अभी एक भी नहीं गया, गया। बहुत बढ़िया फिर तो देखना पड़ेगा तो तो है है ना how, how they see it. उस एंगल सोचते हैं तो हमारा बॉर्डर जो एकदम एकदम अब एकदम कोने कोने आदमी खड़ा कर दें खंबा खड़ा करने के बजाय सुदृढ़ हो गया अब इस बीच में जो ये जो गए थे सो इनका भी तो कुछ हो ही रहा होगा मान लो नहीं भी हुआ ऐसा मान लेते हैं। क्योंकि आप लेकिन पाकिस्तानी वाले देखेंगे ना इतने सारे कहाँ से आ गए तो बोले सर इनके यहां कुछ अलग डिजाइन चल रही क्या डिजाइन चल रही तो वो उनका अब जो उनके गुप्तचर थे गुप्तचर अब ये काम करने आखिर क्या हो गया ऐसे इतनी ताकत कैसे आ गई इनके पास है ना तो वो भी अपने डिजाइन में काम मल्टीप्लाई करेंगे शेख चिल्ली होने में बुराई नहीं लेकिन करो तो सही अब उसके बाद क्या बना उसके बाद क्या बना है ना देखो एक बहुत बेहतरीन सिद्धांत लिख लो बॉर्डर सिक्योर होने पर ही बॉर्डर फ्री होते हैं लिखो बॉर्डर सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योर होने से बॉर्डर फ्री बॉर्डर सिक्योर होगी तो बॉर्डर फ्री होगी। गई अब रहती हैं, इनकी बॉर्डर एकदम सिक्योर है तो ये बॉर्डर फ्री हैं, कोई बॉर्डर की जरूरत नहीं है कि हमारे घर में कोई घुसने वाला नहीं इसको लेके कोई भागने वाला नहीं बच्चों को डंडा मार के भगाने वाला नहीं हम जिए तो भी मर गए तो भी बच्चे आराम से रह सकते हैं नाउ द बॉर्डर इज सिक्योर्ड हैंड्स बॉर्डर इज फ्री नाउ वी कैन लीव बॉर्डर फ्री तो यहां पर जाकर हम लोग बॉर्डर फ्री की बात करें सीमा विहीनता सीमा विहीनता के बाद अब सोलह कदम पर बना अखंड समाज और भी कुछ होगा तो आगे एड कर लेंगे अभी तो जितने समझ में आए इतने ही बहुत सार सार्वम व्यवस्था इस प्रकार से अगर चलते हैं भाई तब तो कहीं पहुंचने की बात बनती नहीं तो हर आदमी समझ कर अपने घर में घर अपनी गाय लेके पहुंच गया हो। क्या करेगा उससे क्या निकल गया सब लोग ऐसे गाय में रहते थे पहले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना है स्वतंत्रतापूर्वक ऑर्गेनाइजन की तरफ जाना है अभी तापूर्वक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ गए भाई प्रलोभन आस्था से चले वो नहीं चल सकता है तो स्वतंत्रता पूर्वक ऑर्गेनाइजेशन की दिशा में जाने का कुल कार्यक्रम है उसके अठारह बीस हो जाए पच्चीस हो जाए समय पर कुछ समझ में आएगा वो भी कर लेंगे बीच में तो अगर ये हमको समझ में आता है तो यह न्याय हो गया कि आप क्या करना है उसको पकड़ना यह न्याय की बात होगी व्यक्तिवादी विधि से सोचेंगे न्याय नहीं होगा मेरे को पहले साक्षात्कार हो जाए बोध हो जाए अनुभव हो जाए है ना अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में काम करने से ये सब होने वाला है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था लक्ष्य के लिए इन कार्यक्रमों को पहचानने से साक्षात्कार बोध अनुभव इत्यादि इत्यादि होने की सारी घटनाएं हैं और उसके लिए कार्यक्रम को ठीक से पहचानना पड़ेगा कार्यक्रम में पुनः वही फंस गए व्यक्तिवादी विधि से तो कुछ उपलब्धि निकल के आने वाला नहीं है आप करते रहो एक एक आदमी प्रयास है ना तो देखिए समझिए हो सकता है ये कल्पना ही लगे आपको लेकिन अभी तक तो ये कल्पना यहां तक तो हम लेके ले जा रहे हैं अब आगे क्या होता तो है आप देखिए अगर आपको लगता है कि कल्पना के साथ आप जुड़ सकते हैं आपकी कल्पनाएं है, जिसको हम समझ मान रहे हैं हो सकता है हमारी कल्पना ही हो लेकिन इस कड़ी में वो दिख रही कहीं और ये यहां से यहां तक पहुंचने का एक प्रमाण भी दिख रहा है उससे मजबूती बन रही है तो इन सभी कारणों से जितनी भी बात मैंने सुनी सुनाई समझी उन सबका मीनिंग भी मेरे को कुछ ऐसे दिखाई देता है तो इतने सारे कारणों से मुझे लगता है कि मेरे लिए ये कार्यक्रम है और इसके साथ आप जुड़ते चले जाते हैं तो कार्यक्रम आगे बढ़ता जाता है ये शिविर बंद होना चाहिए उसका मतलब ये है कि ये उसकी आवश्यकता पूरी होना चाहिए कोई कार्य काम शुरू करो तो वो काम पूरा होना चाहिए ना नहीं तो हम एक ही काम करते रह जाए करना पड़ेगा कब तक करना पड़ेगा जब तक ये खड़ा नहीं होगा है ना तो ये भी नहीं कि बंद कर दें, ये भी नहीं कि हम सिर्फ प्रबोधकों को तैयार कर रहे हैं हो सकता है कि एक आदमी नहीं प्रबोधन कर पाए नहीं जुड़ा, जुटा पाएंगे इतने लोग जिन, जिनको प्रेरणा हो सके तो प्रबोधक भी चाहिए उनका सम्मान है हम भी प्रबोधन का काम किए आप भी करेंगे कर सकते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो प्रबोधन हमारी उपयोगिता नहीं यह आपको समझा पा रहा ये उपयोगिता नहीं है।, है ना तो उपयोगिता कहा है नहीं तो समझाने सब पिट जाते हैं समाधान संपन्न होना और लक्ष्य मूलक जीना समाधान का मतलब ही है कि मुझे समझ में आ जाए समाधान का क्या मतलब बनता है और वो कहां से जुड़ रहा है आपके अंदर एक मौलिक चाहत है न्यायपूर्वक जीने की है ना उसके लिए एक विचार आया निष्कर्ष बना और आपकी चाहत पूर्ति का कार्यक्रम ये है तो कार्यक्रम यह है समाधान समृद्धि उसके लिए एक लक्ष्य है एक भाषा रूप में उस उस लक्ष्य के साथ कार्यक्रम इसको हम बोलते हैं ये कार्यक्रम है ये कोई बहुत ज्ञान से हमारे को आगे ऐसा नहीं है ज्ञान अपने में जितना है उतना ही है उसको हम लोग किस प्रकार देख रहे हैं कि ज्ञान है उससे कोई समझ हुआ उससे कोई लक्ष्य बना है ना और लक्ष्य के साथ कार्यक्रम तो ज्ञान अपने में कोई क्रिया नहीं है जो बाबा जी का अनुभव हुआ आज हम लोग उनको याद ही कर रहे हैं ना तो जो कुछ उनको अनुभव हुआ वो अपने में कोई कार्यक्रम नहीं है लेकिन सभी कार्यक्रमों को दिशा देता है इसका मतलब क्या हुआ कि लक्ष्य को की ओर इंगित कराता है लक्ष्य की तरफ हम चलते हैं तो चलने से कहीं पहुंचते हैं चाहे वो साक्षात्कार हो चाहे वो बोध हो चाहे अनुभव हो चाहे मानवतापूर्ण आचरण उस पर चलने से अपने आप होता रहता है तो वो होना होना है करना क्या है लक्ष्य को पहचानना है और उसके आधार पर एक कार्यक्रम तक पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम साम्यता हमारे में नहीं होगी तो हम लक्ष्य साम्यता को प्रकट कर पाएंगे तो व्यवहार साम्यता कहां से हो जाएगी तो लक्ष्य साम्यता से है ना कार्यक्रम साम्यता उसमें व्यवहार साम्यता उसमें उभय तृप्ति लक्ष्य भी जिएंगे तो कहां जिये सुविधा संग्रह में जाएंगे उसमें हम कितना भी कर लो व्यवहार साम्यता को प्रकट नहीं कर पाएंगे व्यवहार साम्यता नहीं हुई तो न्याय नहीं हो सकता है ये बात समझ में आए yes. तो इसको ठीक से अगर समझ में आता है जिसको भी समझ में आता है उसके लिए कार्यक्रम खुला ही हुआ है जहाँ तक हो गया उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है कई लोग पूछते कितना पैसा लगाना पड़ेगा ये क्या करना पड़ेगा ये सब नई मुद्दा है क्या काम है उसको सोचो कैसे हम मिलकर कर सकते हो उसको सोचो तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी मॉडल नहीं है कोई सोचता है मैंने दे दिया पाँच हज़ार महीना कई लोग देते हैं यहाँ पर हो गया हमारा जी हम कुछ काम भी कर दिए हो गया जी वो नहीं है वो आदमी तंग आ जाएगा यहाँ पे अच्छा साबुन बनाओ अच्छा तेल बनाओ अच्छा है ना अपना बेकरी से बिस्किट बनाओ अच्छी गाय का दूध बनाओ लेकिन अगर ये लक्ष्य साम्यता और कार्यक्रम साम्यता नहीं समझ में आएगा तो गाय पालने वाला भी वहीं का जाएगा दुखी रह जाएगा है ना टिकेगा नहीं मतलब उसकी निरंतरता नहीं बनेगी तो हम सब एक किसी एक मानवीय लक्ष्य के साथ चलते हुए अखंड समाज सार्वभ व्यवस्था तक पहुंचने के पूरा ट्रैक है इसमें बनता है उस ट्रैक को समझ के चलने की बात ठीक है जी बहुत समय आपके ले लिया तो कुल बात ही निकल के, के माइक हाँ